मंत्र पाठ करेंगे ओम ओ सहना सह सूत्र आरंभ होगा और उसकी भूमिका में जो लिखा है वो पढ़ेंगे बोलिए सह उम नियमा यमनियमा यम नियमा अर्थात यम और नियम सिद्धिधिर सह सिद्धियों सहित कह कि यम और नियम कहदिये उनसे उन क्या क्या सिद्धियां होती हैं क्या क्या फल मिलते बिना विषय पढेंगे आसन आदिनी आसनादिनी वख्याम वक्ष्याम अभि व्यासजी महाराज कहते आसन आदिनी वख्याम आसन आदि की व्याख्या करेगे या किंग आसन आदि के विषय में हम बताएंगे क्योंकि तीसरा अंग आसन है क्रम के अनुसार हम आसन की चर्चा करेंगे तत्र तत्र तो आसन आदि के संबंध में अगला सूत्र स्थिर सुखम स्थिर सुखम आसनम आसनम सूत्र का अर्थ है शरीर की जिस अवस्था में स्थिरता भी हो और सुख भी हो स्थिर सुख दोनों चीजें होनी चाहिए शरीर की जिस अवस्था में शरीर में स्थिरता भी हो और बैठने में सुख भी हो और बैठ करके क्या करना ईश्वर का ध्यान करना सोना नहीं <laughs> सोने के लिए नहीं है ध्यान करने के लिए तो जब स्थिरता भी हो और सुख भी हो और बैठकर ईश्वर का ध्यान कर ले उसका नाम आसन हो जो आसन वो योग का आसन है तो ये योग के अंगों की चर्चा चल रही है इसलिए जो योग आसन है वो वही आसन होगा योग आसन जिसमें ईश्वर का ध्यान किया जाए किसी चीज का जो अंग होगा वो तभी अंग कहलाएगा जब उस कार्य में हमको सहयोग सहायता दे जो कार्य किसी कार्य में हमको सहयोग नहीं देता उससे कोई संबंध नहीं तो उसको उसका अंग नहीं माना जाएगा उदाहरण के लिए हमें भोजन करना है तो भोजन का अंग क्या होगा दाल है सब्जी है रोटी है पापड़ है अचार है मिठाई है फल है ये तो भोजन का अंग ठीक है ये सब खाने से तो भोजन की पूर्ति हो जाएगी इस भोजन में सहयोग देगी ये सारी चीजें पर कोई कार की रिपेयरिंग करे और पैसा भोजन कांगे ये तो भोजन काम नहीं बनेगा ना कार रिपेयरिंग अलग चीज है भोजन अलग चीज या कोई स्क्रू ड्राइवर है या कोई टूल्स है ये तो भोजन कांगनी है इससे भोजन में कोई सहायता नहीं मिलती इसलिए उसको भोजन कांगनी माना जाएगा इसी तरह से योग का अंग वही माना जाएगा जो योग में सहायता देगा जिससे कुछ सीधा संबंध हो वो योग का अनुमान आ जाएगा अब योग की परिभाषा बताई गई थी योगश चित्त निरोधा योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना ये है योग तो जो चीज हमें चित्तवृत्ति निरोध में सहायता देगी वो योग का अनुमान आ जाएगा जैसे दाल रोटी सब्जी भोजन का बस तो कोई भोजन कांग नहीं कोई प्लयर तो कोई भोजन कांग नहीं उससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं तो ये जो चित्तवृत्ति निरोध है ये कैसे होगा ध्यान करेंगे समाधि लगाएंगे उससे चित्तवृत्ति निरोध तो ध्यान समाधि का अंग वही होगा जो ध्यान समाधि में सहयोग दे तो आसन उसका अंग है वही अंग वही आसन योग का अंग माना जाएगा जो आसन हमको ध्यान में सहयोग करेगा समाधि में सहयोग करेगा चित्तवृत्ति निरोध में सहायता देगा बस वही आसन योग का अंग माना जायेगा जो आसन हमको ध्यान में समाधि में सहयोग नहीं करता चित्तवृत्ति निरोध में कोई सहयोग नहीं करता वो योग अंग नहीं माना जायेगा इसलिए कहा स्थिर सुखम शरीर में जब जरता भी हो और सुख भी हो और व्यक्ती बैठकर ईश्वर का ध्यान कर ले उसका नाम है तो इस प्रकार के आसन दो चार पांच आसन होंगे। ऐसे आदमी सीधा बैठक कमर सीधी गर्दन सीधी आखे बंद और बैठक ईश्वर का ध्यान करले तो सरल आसन है फेर स्वस्तिका आसन है फिर सिद्धासन है फिर पद्मासन है ऐसे दो चार पांच आसन है जिसमें आदमी इस तरह बैठ के अपना ईश्वर का ध्यान कर ले शरीर में स्थिरता भी बनी रहे और सुखपूर्वक बैठे और ईश्वर का ध्यान हो जाए बस इतना ही आसन है ये योगकांक है बाकी जो शीर्षासन है हल है सर्वांगासन है वो कोई योगकांक नहीं वो कोई योगासन नहीं है क्योंकि शीर्षासन में ये परिभाषा लागू नहीं हो रही क्या शीर्षासन में शरीर में स्थिरता होती है नहीं होती क्या उसमें सुख होता है। नहीं होता तो आसन की कोई भाषा में ही नहीं शरीर में रहा हो सुख भी हो और उसमें बैठ के ईश्वर का ध्यान भी कर ले शीर्षासन में ध्यान कर सकते है ईश्वर का गिर पड़ेगा कब्र टूट जाएगी और बुरा हो जाएगा इसलिए वो शीर्षासन फल सर्वांगासन पश्चिमोत्थान आसन वृक्षासन कुक्टासन जितने भी ये सब है ये कोई योग का नहीं है ना कोई योग आसन है ये सब व्यायाम आसन है तो व्यायाम शारीरिक व्यायाम शरीर के व्यायाम के लिए कर लो कोई बात नहीं व्यायाम एक अलग चीज है योग एक अलग चीज है परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि लोगों ने इस व्यायाम को योग नाम से प्रचलित कर दिया है। सिखाते हैं योग हो व्यायाम और नाम लेते हैं योग का वो वो बड़बड़ बड़ है तो उससे हमको बचना है सावधान रहना है स्वयं भी और दूसरों को भी बताना है कि सच्चा योग क्या है सच्चा योग आसन कौन सा है उसको समझे और नकली योग से नकली योग आसन से बचें व्यायाम अलग चीज है योग अलग चीज योग यानी जो आसन जिसमें हम बैठ के ध्यान करें वही बस उतना ही आसन है योग का आसन जिसमें हम बैठ के ध्यान करते हैं जैसे ये सरल आसन है आराम से चौपड़ी मार के बैठे हैं। ये सरल आसन ये है योगासन अब इसमें हम शरीर में स्थिरता भी है और सुख भी है और बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं ईश्वर का तो ये परिभाषा इस आसन पर लागू होती है इसको हम योगासन करेंगे फिर थोड़ा पांव ऊंचा नीचा करके वो स्वस्थिक आसन हो जाएगा थोड़ा और बदल के वो सिद्धासन हो जाएगा पाव पे पांव चढ़ा लेंगे तो पदमासन हो जाएगा ऐसे दो चार आसन है जिसमें हम बैठ के ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं बस उतने ही योग आसन बाकी तो व्यायाम आसन इसलिए योग और व्यायाम का अंतर समझना चाहिए हुआ सूत्रार्थ अब भाष्य पढ़ेंगे व्यास जी महाराज का बोलिए तद्य था तद्य था पदमासनम पदमासनम वीरासनम वीरासनम भद्रानं भद्रानं स्वस्त स्वस्त दंडासन दंडासन सोपाश्रयम सोपाश्रयम पर्यंक पर्यंक क्रौच निषदन क्रौच निषदन हस्त निषदन हस्ती निषदन पुष्ट्र निषन पुष्ट्र निषन सम संस्थान सम आदिनी तो व्यास जी महाराज ने कुछ उदाहरण दे दिया आदि आधी इनका नाम योगासन है कुछ उदाहरण दे दिए जैसे कि पदमासन तो पदमासन लगाते हैं एक पांव पे दूसरा पांव चढ़ा लेते हैं दोनों पांव एक दूसरे पर जंगलों पे चढ़ा लेते हैं और ऐसे कमर सीधी गर्दन सीधी आंखे बंद और ईश्वर का ध्यान करते हैं इस तरह बैठकर यह पद्मासन हो गया तो ये शुरू शुरू में थोड़ा कठिन पड़ता है हर एक के लिए अनुकूल नहीं पड़ता पर धीरे धीरे लोग अभ्यास कर लेते हैं इसका भी और देर तक इसमें भी बैठ सकते हैं, तो चलो ठीक है इसमें आदमी धीरे धीरे अभ्यास करके बैठ जाए और बिना हिले डुले बिना कष्ट के और सुविधापूर्वक बैठ जाए स्थिरता पूर्वक और वो ईश्वर का ध्यान कर ले तो इसको योग आसन में मान सकते हैं इसमें ध्यान हो सकता है फिर वीर तो ये वीर है फिर भद्रासन है ऐसे तो ये सारे इसी तरह के आसन होने चाहिए जिसमें व्यक्ति आराम से बैठ जाए ध्यान कर ले ईश्वर का में थोड़ा थोड़ा अंतर होता होगा शब्द भी बदलते रहते हैं अब जैसे वीर आसनम है फिर भद्र आसनम है आजकल कोई दूसरे नाम चलते हैं स्वस्तिक आसन कोई सिद्धासनम है ऐसे कुछ होंगे तो सार तो आप समझिए गए बस ऐसे बैठ के ध्यान करना वो दो चार नाम बना सकते हैं तो ये सारे भद्रासन बद, है फिर स्वस्थी का हम चलो स्वस्थिक स्वस्थिक स्वस्थिकसन हो गया इसमें भी ध्यान कर सकते हैं ये भी कोई बहुत कठिन नहीं है सरल ये फिर दंडासन हम फिर दंडासन सीधे बैठ गए अब ये कुछ ऐसे आ रहे हैं कि कभी कभी व्यक्ति थक जाता है, और सामान्य रूप से नहीं बैठ पाता दिन भर काम करके आया थक गया अब वो इस तरह पनमसन नहीं लगा सकता दिक्कत होती है तो थोड़ा आराम से बैठ जाओ कोई बात नहीं ध्यान तो करो कम से कम ऐसे थोड़ा हाथ ऐसे चौड़े करके जमीन पर टिका के बैठ जाओ और अपना ध्यान कर लो थोड़ा सहारा ले लो जमीन का ऐसा कर सकते क्यों तो ये भी ठीक है चलो किसी भी ध्यान हो जाएगा ऐसे ही कुछ और विकल्प दिए हैं सोप आश्रय अब पीछे सोफे का सो, सोफे का सहारा ले लो थके में ऐसे सीधे कमर करके नहीं बैठ सकते तो पीछे सोफे का सहारा लेके कमर का तो इस सोफे पर बैठ जाओ पांव लटका लो चाहे पाँव जोड़ लो जैसे इच्छा हो वैसे कर लो इस प्रकार से भी हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं ध्यान करना मुख्य है ये उसकी आपत्तिकाल की सुविधाएं दी जा रही है ये अब सामान्य नियम नहीं, नहीं। सामान्य नियम तो वही है सरल आसन सिद्धासन पदमासन स्वस्थिकासन वो सामान्य नियम ये अपवाद थकान की स्थिति में ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये सोप्रय हो गया सोफे पर बैठ के पर्यकम पलंग पे लेट जाओ थका हुआ या रोगी है मान लो थोड़ा हल्का हल्का बुखार सा है और बैठ ही नहीं पा रहा तो फिर ऐसी स्थिति में रुण अवस्था में लेट करके भी ध्यान कर सकते हैं पर्यकम पलंग पेट जाऊन करी रखणी नींद नाही आयो हा सोने का खतरा नीन आज बस उत्तम सावधान रखे की लटेटे ध्यान करें पर नी ना आय से बचना हैर क्रौच निषेध क्रौच एक पक्षी कोहते पक्षी की तर बैठना तो किती वाली स्थिति में व्यक्ति को ऐसे विश्राम मिलता हो तो ऐसे भी बैठ सकता है जैसे क्रोंच कर लेते हैं चलो यूं बैठ ऐसे। ऐसे दोनों का सहारा ले गए ऐसे तो यू बैठ गया चलो ये भी ठीक है ऐसे भी ध्यान कर अब यू कष्ट हो रहा है तो जैसे सुविधा हो वैसे करना सुख पूर्व होना चाहिए ऐसे करो हस्ती निषेधन पर हाथी की तरह बैठ के ध्यान कर करलो जे हाथी बैठता बैठल पाव मोड कर बैठणे का उदाहरण वे सकते जे क्या होता भोजन केनसा वज्रासन करता मतलब वज्रासन मे आदमी बैठ सकता ध्यान करण्या दाख तो बंद राही पा उलटे मोडलेगा और बैठ के ध्यान कर लेगा चलो वो भी चलेगा किसी किसी परिस्थिति में ये सारे विकल्प है इनका उपयोग किया जा सकता है सम ये शायद वो सरल आसन है सम संस्थानों शरीर को सम रखना सीधा सीधा सरल सरल रखना कोई ज्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं इस प्रकार से स्थिर सुखम यथा सुखम च तो स्थिरतापूर्वक बैठना सुखपूर्वक बैठना जैसे सुख हो वैसे बैठना सुख चाहिए शरीर मे कष्ट नाही होणार क्य कष्ट होगा तर फेर आपण वी लागा राही पाहा टुभ रहाय घुटन रहा मे दर्द होुटने मुख्य बाहेर जिस तर आप बैठे स्थिरता हो सुख हो बस य सिद्धांत बांधे आप प्रकार के आसन करणे योग का अंग तीसरा आसन सूत्र सैतालीस इसकी भूमिका भी है बोलिए प्राप्तियर्थ, उपायते प्राप्तियर्थ, इसका स्थिर सुखत्व प्राप्तअर्थम स्थिरता और सुख को प्राप्त करने के लिए अर्थात आसन की सिद्धि के लिए आसन अच्छी तरह से लगा रहे इस काम के लिए उपाय माह उपाय को कहते हैं सूत्रकार पतंजलि महाराज आसन कैसे देर तक लगा सके आसन की सिद्धि का मतलब आसन देर तक कैसे ठीक ठाक बना रहे हिलना डुलना नहीं पड़े स्थिरता बनी रहे और कष्ट भी न हो सुख बना रहे ये कैसे बनेगा उसका उपाय बता रहे सूत्र सैतालीस प्रयत्न प्रयत्न शैथिल्य शैथिल्य अनंत अनंत समापत्ति भ्यां। समापत्ति भाष्यम भवती वाक्य शेषक वाक्य शेषक तो सूत्र के साथ भवति इतना और जोड़ देंगे ये वाक्य शेष है मतलब इसको जोड़ देने से वाक्य पूरा हो जाएगा वाक्य का बचा हुआ भाव तो भवती को जोड़कर फिर अब सुनिय अर्थ सूत्र अर्थ क्या बनेगा प्रयत्न शैथिल्य प्रयत्न को शिथिल कर देने से प्रयत्न को समाप्त कर देने से शिथिल का वैसे सामान्य अर्थ होता है ढीला कम कर देना हल्का कर देना शिथिल पर यहां प्रसंगानुसार शिथिल का अर्थ करेंगे समाप्त तो प्रयत्न को समाप्त कर दे प्राय लोग क्या करते हैं जब ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा शरीर को हिलाते रहते ऐसे बैठेंगे पहले फिर थोड़ा ऐसे हो जाएंगे फिर थोड़ा ऐसे हिलाएंगे फिर ऐसे हिलाएंगे फिर यूं हिलाएंगे तो ये नहीं करना प्रयत्न को बंद कर अब हिलाना नहीं बस एक बार चमके बैठ जाइए ठीक तरह से ऐसे ही बैठे रहिए जितनी देर भी बैठें मान लिया दस मिनट भी बैठे 10 मिनट तक बिना हिले डुले अच्छी तरह से बैठ गएगा दस, हो दस मिनट तक आप अच्छी तरह बैठ सकते और उतने देर तक आप ध्यान कर सकते कई दूसरे लोग जो योग दर्शन को नहीं समझते अच्छी तरह से नहीं जानते वो दूसरी अनार्श परंपरा में वो ऐसा मानते जब तक तीन घंटे तक का आसन सिद्ध न हो जाए तब तक ईश्वर का ध्यान नहीं करना मतलब तीन घंटा तो है, पहले तीन घंटा जम के बैठो फिर आगे प्राणायाम और अगले काम बाद में करना अब बेचारा तीन घंटे तो कब करेगा बीस साल लग जाएंगे उसको तीन घंटे आसन की स्थिति में तो बीस साल उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा तब तक ध्यान ही नहीं कर पाएगा प्राणायाम ही नहीं कर पाएगा तो वो मान्यता उचित नहीं है ठीक नहीं है अपने ऋषियों का यह सिद्धांत है कि आप जितनी देर भी स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी बस उतना आपका आसन सिद्ध हो गया तीन घंटे का कोई नियम नहीं, हो नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा अपने योगदर्शन तो प्रयत्न को शिथिल कर देना एक बात दूसरा अनंत समापत्ति दूसरा उपाय है अनंत अनंत में समापत्ति लगाना अनंत जिसका कोई अंत न अर्थात ईश्वर ईश्वर अनंत है तो ईश्वर में ध्यान लगाए ईश्वर में मन को टिकाए जैसा ईश्वर है वैसा सोचे तो इससे आसन की सिद्धि होगी भगवती वाक्यशेषा ये दो उपाय करने से आसन की सिद्धि हो जाती है इतना भवत जोड़ दिया तो वाप्य पूरा हो गया तो ईश्वर में जब मन को टिकाएंगे तो कैसे सिद्धि हो जाएगी उसका अभिप्राय इस तरह से समझे कि हम इसके पीछे एक मनोविज्ञान वो ये है कि हम जैसा देखते हैं किसी चीज को जैसा हम देख वैसा ही हम बनने की कोशिश करते हैं उसका हम पर प्रभाव पड़ता है हम भी वैसा ही नकल करने की सोचते है आपने कभी कुश्ती देखी हो पहलवानों की तो अखाड़े में जब पहलवान कुश्ती लड़ते हैं और बहुत सारे लोग दर्शक बैठे होते हैं दर्शक दीर्घा में तो वो जो पहलवान लड़ रहे होते हैं और एक पहलवान युग दाव लगाता है उसको पलटी मारने के लिए तो दाव तो वो लगा रहा है पहलवान और वो जो दर्शक आहे हा हा पल्टी मार मार मार दबा इसको, हा ऐसे दबा हा ऐसे करता गायक गा रा हो मंच पे उसो देखकर श्रोताओी गुनगुना श्रु होती दम बजा रहा हो, तबला बजा राहाल बजा राहाय हो, ड्रमसेट बजा रहा हो, उसको देखकर जो श्रोता दर्शक हात पचलना श्रु होते हां बढिया ताल चलती है वो भी शुरू चल शरू होते तो जैसा जैसा हम देखते हैं वैसा वैसा हम पर प्रभाव है और कहीं पडतायल फाइटिंग का सीन हैर मारा मारी चल रे जोरदार जो दर्शक होते हात पाव वैसे <laughs> श्रू हो मार थप्पड जोर से। तो उसका प्रभाव पडता मनोविज्ञान के हिसाब से जब हम अनंत ईश्वर का ध्यान करेंगे तो उसका हम पर प्रभाव पड़ेगा जो अनंत ईश्वर है सर्व है जो सर्वव्यापक है।, है क्या वो हिलता है वेद में लिखा है तद ए जाति तद न ए जाति ईश्वर हिलता नहीं है तद वो गति नहीं करता है तद ए दुनिया को चलाता है सारी दुनिया को गति देता है पर स्वयं सर्वव्यापक होने से वो गति से रही थे तर नहीं, स्वयं गति नहीं करता अर्थात वो सदा स्थिर रहता है तो ये उपाय कहता है कि जब आप स्थिर परमात्मा का ध्यान करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा आपका शरीर भी स्थिर हो जाएगा आप भी नहीं हिलेंगे जुलेंगे इस प्रकार से आसन सिद्ध हो जाएगा और स्थिरता पूर्वक ध्यान कर, कर पाएंगे तो ये अनंत समापत्ति ज्ञान यह दूसरा उपाय बताया तो प्रयत्न को समाप्त कर देने से अर्थात हिलना डुलना बंद कर दे और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाएं ऐसा करने से आसन की सिद्धि हो जाती है तो यह सूत्र भी हो गया और भवती वाक्य शेषा इसका अर्थ भी हो गया आगे बढ़ते हैं भाषी बोलिए प्रयत्न प्रयत्न उपरमात्मा सिद्धि आसनम आसन से, विराम, समाप्ति प्रयत्न को बंद कर देने से सिद्धि आसन आसन सिद्ध हो जाता है व्यक्ति स्थिर होकर के बैठ जाए ये न अंग जो नवती जिससे अंगों का हिलना डुलना, चलना कंपन आदि कुछ नहीं होता और व्यक्ति स्थिरता पूर्वक ध्यान कर सकता है आसन की सिद्धि अच्छी प्रकार से हो जाती है इसलिए एक तो उपाय है कि प्रयत्न को बंद कर करते और दूसरा बताते हैं भाषी में आगे बढ़ेंगे अनंत चे अनंत व अनंते, चो, अनंते, चो, अनंते, वा, अनंते वा, समापन्नम समापनम इति दूसरा ये बताइए आपको अभी अनंत व समापन्नम अनंत परमात्मा में चित्त को जब हम लगाएंगे समापनम लगाया गया एकाग्र किया गया चित्त चित्तम आसनम निर्भरता है फिर वो आसन की सिद्धि कर देता है शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है फिर हिलता डुलता नहीं जब ऐसे स्थिर परमात्मा का ध्यान करेंगे तो शरीर भी स्थिर हो जाएगा उस मनोविज्ञान के नियम से प्रभाव पड़ेगा तो ये आसन की सिद्धि का उपाय बताया छियालीसवें सूत्र में, में आसन की परिभाषा बताई सैतालीसवें सूत्र में उपाय बताया कैसे आसन सिद्ध करें अड़तालीसवें सूत्र में, में आसन का फल बतलायेंगे की आसन की सिद्धि होने क्या लाभ होता है वो फल बताएंगे सूत्र अड़तालीस बोलिए तत्व द्वंद्व अनभिघात अन सूत्र का अर्थ है, है ततः उससे आसन की सिद्धि होने से जब आसन सिद्ध हो गया व्यक्ति दस मिनट 20 मिनट अच्छी तरह आराम से बैठ के ध्यान कर लेता है हिलता डूलता नहीं कोई समस्या नहीं कोई कष्ट नहीं सुख गुरश्वर का ध्यान करता है तो उससे क्या लाभ होता है द्वंद्व अन बिड़ाता का आक्रमण नहीं होता द्वंद्व का मतलब युगल जोड़े प्यार गर्मी ठंडी भूख व्यास इस तरह से जो दो कहलाते हैं जोड़े जोड़े दो दो के जोड़े युगल उनका अनाभि आता उनका आक्रमण अधिक नहीं होता बहुत सामान्य आक्रमण होता है और उससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होता और उनसे परेशान नहीं होता और उसको ध्यान में कोई समस्या नहीं आती वो अपना आराम से ध्यान कर लेता है ये आसन सिद्धि का लाभ है मान ली एक व्यक्ति आसन सिद्धि करके बैठा आधे घंटे तक बैठा ईश्वर का ध्यान करना है तो आधे घंटे में उसको कोई भूख प्यास नहीं सताएगी कोई गर्मी ठंडी नहीं लगेगी मान लो मौसम ठंड का है थोड़ा दिसंबर नवंबर, दिसंबर, कुछ ऐसा ठंड का मौसम है और वो आसन जमा करके बैठ जाए जैसे बताए आसन इस तरह से आसन लगा के बैठ जाए स्थिरता पूर्वक और ईश्वर का ध्यान करे तो उस समय उसको ठंड का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा कम प्रभाव पड़ेगा और वैसे यदि वो पांव खोलकर खड़ा हो चल रहा हो या पांव खुले हो आसन की स्थिति नहीं तो उसको ठंड का प्रभाव अधिक होगा पांव जोड़कर आसन लगा के बैठेगा तो ठंड का प्रभाव कम पड़ेगा तो ये एक अच्छा लाभ है ऐसी गर्मी थोड़ी बहुत गर्मी है अप्रैल मई का महीना और व्यक्ती बैठ उसका मन ईश्वर मेगा गेम परेशान होीस मिनट आधा घंटा कोण समस्या नाही आय एक सीमा होती हर चीज सीमा पार होईगी फे तो गरमी काकेगा व कमसे कम आधे घंटे तक ज्या परशानी आयगीस आधे घंटे कायोजन सिद्ध होता सिद्धी का लाभ होगा थंडी गरमी आदी परेशान करत आक्रमण न करतो बाधा ने फल हूत्रार्थ हुआ भाष्य कोष्ण आदिधिर शीतोष्ण धिर ध्वनद्वय ध्वन आसन जयात आसन अभी न तो आसन जयात आसन को जीत लेने से आसन की सिद्धि हो जाने से अच्छी तरह जम कर बैठने से फिर शीत उष्ण आदि गर्मी ठंडी शीत माने ठंडी उष्ण माने गर्मी तो ठंडी गर्मी आदि द्वंद्व इन द्वन्द्वों से दो दो पे जो जोड़े हैं ठंडी गर्मी भूख प्यास इस प्रकार से जो जोड़े हैं दोदो के इन दोंद्वों से वो न अभिभूत होते उससे दबता नहीं परेशान नहीं होता कष्ट का अनुभव नहीं करता और वो ठीक ठाक अपना ध्यान पूरा कर लेता है ये आसन सिद्धि का है इसलिए चलते फिरते ध्यान नहीं करना चाहिए बैठ के करना चाहिए अच्छी तरह मन एकाग्र करके आसन लगा के ऐसे ध्यान करना चाहिए तो बाह्य चीजों का आक्रमण भी कम हो जाए और ईश्वर में मन टिकेगा भी और आंख खोल के और चलते फिरते करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी ईश्वर का ध्यान ठीक नहीं हो पाएगा इसलिए आसन लगाइए और फिर ध्यान कीजिए यहां तक तीसरा अंग पूरा हुआ आसन का अब आठ योग के आठ अंग है उन आठ में से चौथा अंग है प्राणायाम प्राणायाम की बात आरंभ होती है सूत्र उनचास बोलिए तस्मिन सति, तस्मिन सती तस्मिन श्वास प्रश्वासोर श्वास प्रश्वासोर गतिविच्छेदिद गति प्राणायाम प्राणायाम ये प्राणायाम की परिभाषा है ये भी ध्यान देंगे आजकल इसका भी बहुत दुरुपयोग चल रहा है जैसे आसन का दुरुपयोग चल रहा है जो योग का आसन नहीं है व्यायाम का आसन उसको लोगों ने योग आसन के नाम से प्रचलित कर दिया ऐसे ही जो प्राणायाम है वो तो छोड़ दिया और नकली चीजें प्राणायाम के नाम पर सिखा दी वो जो चीज सिखा दी उस पर ये प्राणायाम की परिभाषा लागू नहीं होती इसलिए वो प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता इस परिभाषा में बताया कि तस्मिन सती आसन सिद्ध हो जाने पर तस्मिन उसके सिद्ध हो जाने पर उसके किसके आसन के पिछला अंग आसन था तीसरा अंग तो ये तीसरे की ओर संकेत है तस्मिन सती आसन सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास योर, श्वास और प्रश्वास की हम दिन भर सांस लेते हैं जो वायु शरीर के अंदर ले जाते हैं नासिका से उसका नाम है श्वास फिर बाहर छोड़ते हैं उसका नाम प्रश्वास तो सारे दिन ये काम चलता रहता है सांस लेना छोड़ना लेना छोड़ना यह श्वास और प्रश्वास है और यह सारा दिन इसकी गति चलती रहती है 24 घंटे चलती है सांस लेने में पांच मिनट भी छुट्टी नहीं करते ऑफिस की छुट्टी कर लेते हैं दुकान की छुट्टी कर लेते हैं और काम में छुट्टी कर लेते सांस लेने में कोई छुट्टी नहीं करते छुट्टी <laughs> मिनट भी छुट्टी नहीं करते <clears throat> तो श्वास की जो गति है वो चौबीस घंटे चलती रहती है तो यहां प्राणायाम के अंतर्गत क्या करना उस गति का विच्छेद करना उसको ब्रेक करना गति को रोकना कुछ सेकेंड्स के लिए कुछ देर के लिए कितनी देर के लिए जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हैं अर्थात यथाशक्ति हरेक की क्षमता अलग अलग है इसमें दूसरे व्यक्ति से कंपिटिशन नहीं करना हाँ यूं कंपेयर नहीं करना कि वो तीस सेकंड रोकता है तो मैं सेकंड रोकू वो पचास रोकता है तो मैं अस्सी सेकेंड ऐसे नहीं खाने में हम कंपिटिशन नहीं करते चार रोटी खात अशी करता व्यायाम मे कॉम्पिटिशन नहीं करते क्षमता के हि सारे काम होते व्यायाम क्षमता के हिसना भोजन भीमता करणार प्राणायाम मे प्रतिता नाही करी कसी आपली क्षमता के हिबसेम करणार आहे तो कितनी देर रोकना गतीविदा यथाशक्ती जितनी अपनी शक्ति हो उतना जैसे जितनी भूख होती है उतना खाना खाते हैं जितनी क्षमता है शरीर में उतना व्यायाम करते हैं तो प्राणायाम भी उसी हिसाब से करना है आप दस सेकंड रोक सकते हैं तो दस सेकंड रोकिए बीस की सेकंड रोकने की क्षमता है तो 20 सेकंड रोकिए पच्चीस की है तो पच्चीस रोकी आसानी से आसानी से जितनी देर आप श्वास प्रश्वास की गति को रोक सकते हैं बस उतनी देर ही रोकना जबरदस्ती नहीं करनी ज्यादा जोर नगान नुकसान होती विच्छेद प्राणायाम येत प्राणायाम अब जितने प्राणायाम सिखाए जा आजकल उस श्वास प्रश्वास की गती कोकतेही को नाही उस धक्का जो मारते जोर जोर उस धक्का मारते तर वाणायामही नाही हुआ और इसका प्रयोजन क्या है ध्यान लगान समाधी लगान तो उसका अंग बनेगा जो ध्यान समाधि में सहयोग करेगा वही तो उसका अंग बनेगा योग अंग वही तो बनेगा तो वो जो धक्का मारते हैं जोर जोर से कभी दाए से लेते हैं कभी बाए से लेते हैं और वो सब जो भी क्रियाएं करते हैं उसका उद्देश्य ईश्वर का ध्यान नहीं है तो न तो ध्यान करना उद्देश्य है और न उसमे श्वास प्रश्वास की गति को रोका जा रहा इसलिए वो प्राणायाम की परिभाषा में नहीं आता पर चला दिया लोगों ने चला दिया वो चल एक चीज जो चल पड़ती है वो चल पड़ती है उसको फिर रोकना बड़ा कठिन है अब वो किसी ने प्रचलित कर दिया तो कर दिया वो चल रहा चलता रहेगा पर हमें ये सावधान रहना है कि वो प्राणायाम नहीं है सच्चाई है हमको सच्चाई को समझना है तो ये हो गई परिभाषा सूत्रकार पूरा हो गया आसन लगाने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम है और उद्देश्य भैया क्यों रोक रहे हैं मन को एकाग्र करना ईश्वर में लगाना उद्देश्य वही चित्त वृत्ति निरोधा इसीलिए प्राणायाम उसका अंग बनता है योग का अंग बनेगा और ये सही बात है कि जब हम सांस की गति को रोकते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है इसका एक उदाहरण भी हम देते हैं हाँ जब आपने कभी एन सी की हो या जो लोग सेना में जाते हैं तो उनको फायरिंग करना सिखाते हैं गोली और जब वो लोग गोली चलाते हैं निशाना लगाते हैं तो गोली छोड़ने से पहले थोड़ी देर सांस को रोकते हैं कुछ देर के लिए सांस को रोकते हैं उससे एकाग्रता अच्छी बनती है और निशाना ठीक जमता है और जब ठीक निशाना जमता है फिर गोली छोड़ते हैं जब गोली छोड़ते हैं तब सांस छोड़ देते तो वहां भी मन की एकाग्रता के लिए श्वास को रोकना पड़ता है इससे पता चलता है कि प्राणायाम से मन एकाग्र होता है तो वहां बाहर गोली चलाते हैं यहां अंदर चलानी हम अंदर गोली चलाएंगे मतलब मन को कोश्वर मे लगा याध्यात्मिक कार्यक्रम भौतिक कार्यक्रम इतना अंतर तो श्वास रोकने से एकाग्रता वाला लाभ दोन लगाय जी एक प्रश्न है कि जब प्राणायाम करते ना रोकने की, पूरा ध्यान है ईश्वर मे नगता हा हा ज्या श्रू शरू मे ॲसा होता शुरू शुरू में ऐसा होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं और श्वास को रोकते हैं तो क्योंकि अभी ज्यादा अभ्यास है नहीं ईश्वर में रुचि भी अधिक नहीं है उसके गुणों को हम जानते भी नहीं है तो हम श्वास रोकते हैं तो बहुत सारा ध्यान तो श्वास रोकने में चला जाता है शीख ना बहुत सारा ध्यान तो उसी में चला जाता है और फिर ईश्वर का ध्यान और जप और चिंतन मनन वो थोड़ा हल्का रहता है बाउंड रहता है प्रारंभिक स्तर पर ऐसा होता है कोई बात नहीं धीरे धीरे करते रहिए इसका प्रयोजन यही था यदि आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो जितना आप प्राणायाम करके मन को रोक पाए उतना भी नहीं रुकेगा उतना भी नहीं रुकेगा आप मान लो आप बिना प्राणायाम के बैठे ध्यान में तो आपका 10% परसेंट मन ईश्वर में 10% लगेगा जब प्राणायाम करेंगे तो 40% परसेंट लगेगा साठ तो आपका ध्यान प्राणायाम में जाएगा 50-60% तो हमारा रुजान जो है वो प्राणायाम मेगा की हा श्वास रोग रखा है। हा अब इतनी देर हो गई अभि इतनी देर हो गई अब, अब बस घबराहट होणे चलो अब छोड़ देते हैं 50-60% तो हमारी मानसिक एकाग्रता प्राणायाम में चली फिरभी चिस परस रोका इतका लाभ हुवा ना कुठतो मन ईश्वर मे टिकेगा यदी प्राणयाम नाही करेगे तो दस ही टिकेगा इसलिए कम से कम तीस प्रतिशत का लाभ तो हुआ इसलिए कहते हैं प्राणायाम करो धीरे धीरे आपका स्तर अच्छा बनेगा एकाग्रता बनेगी और लंबे समय के अभ्यास के बाद फिर स्थिति बदलेगी अभी 50-60% श्वास में जा रहा है मन फिर 5-10 जाएगा फिर अस्सी नब्बे ईश्वर में चला जाएगा तो ऐसे जो अस्थिर मन है चंचल मन है उसको एकाग्र करने के लिए उसको ब्रेक लगाने के लिए बाह्य विचारो चे रोकने सहायता करेगा और श्वास और रोखण्यास मन को में, में कोश्वर मिळेगाय आसन प्राणायाम कोग का अंग बघा रूप मेसका लाभ लना चो एक प्राणायाम जर करते लगभर प्राणो को रोकना कितनी किती आज मेन रोक रुपया किंवा रोक चिंतन में हूं, नहीं। नहीं। चला जाता तो आ, उसको के ईश्वर में लगान है या कित तीन चार पाच छे करू आसनी जो परिक्षण करणे बाग कार्य हैक्षण जे करणार होतो ध्यान चे अलग कार्य हो अलग सम मे कर ज्यान करेगे तब केवल ध्यान करेंगे तर जर परीक्षण करणार हो की प्राणायाम का स्तर कॅसा होत बढ रहा, है, बढ़ रहा है, अच्छा होत प्रोग्रेस है या नाही है वेक करणार होलग सम करी तो उपयन मे बाधा नाही पडेगे जी प्राणायाम जो अगळा प्रत्यय सिद्धी होती है। इंद्रियो का नंत्रण प्रत्याहार मे हो प्राणायाम मे श्वास प्रश्वास को रोकना गतीस प्रश्वास की गती रोकनाम होते भागने रोकनात्याहार आख को बंद कर चखना बंद कर देंगे। से बंद कर देंगे। ऐसे लेना वो तो प्रत्याहार है वो अलग विषय है यहाँ तो श्वास प्रश्वास को रोकना है जिससे कि हमारा जो विचारों की जो गति है जो प्रवृत्ति है वो अंतर्मुखी हो जाए बहिर्मुखी वृत्ति ना हो वृत्ति को अंतर्मुख बनाने के लिए प्राणायाम हो इस, इस से होगी और इससे हमको एकाग्रता में लाभ मिलता है मन एकाग्र होता है श्वास प्रश्वास की गति को रोकने से जैसे सैनिक का होता है ऐसे यहां पर भी होता है उद्देश्य प्राणायाम करणार बोलायाम करते जे बीस सेकंड तीस सेकंड हा ठीक करते हा प्राणायाम क्या प्राणायाम श्रू मे दो करेगे तीन करेगे पाच करेगे साठ करत प्राणायाम करि आपली क्षमता के हिस क्या होगा फे मन शांत होत प्राणायाम कर मन शांत हो और फिर प्राणायाम तो बंद कर देंगे फिर अपना ध्यान करते हैं, वो हमारा उद्देश्य इतना ही तो था मन को शांत करना चंचल मन को एकाग्र करना इतना प्रयोजन था वो पूरा हो गया तो जैसे एक प्रकार से हम अपने घर में थे और हमारा घर था गलियों में और हमको दूर की यात्रा करनी थी तो हम अपनी कार में बैठे गलियों से निकले एक गली से बाहर निकले थोड़ा बड़ी रोड पर आए फिर उस रोड से दूसरी बड़ी रोड पर आए उससे थोड़ी तीसरी बड़ी रोड पर आए और चौथा फिर, फिर हाईवे पर आ गया बस अब हाईवे पर गाड़ी चल गई तो चल गई अब तो फिर चलती रही तो थोड़ी थोड़ी गलियां पार करने के लिए हमको पहले धीरे चलना पड़ा और जब एक बार हाईवे पर आ गए तो फिर तो बड़िया स्पीड से कार चलती रहेगी तो प्राणायाम क्या है ये इधर उधर की बाहिवृत्तियों से मन को एकाग्र करने के लिए जैसे हम गलियां पार कर रहे हैं दो चार गलियां पार कर ली पांच सात प्राणायाम हो गए मन पकड में आ गया। अब मी हाय वे आई बस ध्यान करते रहेंगे, इसलिए इस प्राणयाम करणार हां हां एक तर काम समजलो ध्यान करण्यास सहयोग देता ध्यान केली सहयोग देता पाच सात प्राणयाम कर मन एकाग्र होते जे प्राणयाम करेगे सुरू चे गज़त करना है और के बाद अच्छा चलिए आपने पूछ लिया तो प्रैक्टिकल भी बताएं <laughs> ये तो थ्योरी चल रही थी तो प्राणायाम में कुछ सावधानियां पहले सुनिए प्रैक्टिकल बाद में करेंगे कुछ सावधानियां रखनी चाहिए एक सावधानी यह रखनी चाहिए की महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है संस्कार विधि में कम से कम तीन प्राणायाम करे और अधिक से अधिक इक्कीस ये ध्यान रखना है संख्या का मात्रा का इक्कीस से अधिक प्राणायाम ना करे और मन को एकाग्र करने के लिए कम से कम तीन तो करे अब आधी रोटी खाएगी तो भूख मिटेगी ना कम से कम दो तीन रोटी तो खाओ जितना जितने से पेट भर जाए इतना तो कम से कम वो होगी उम्र के हिसाब से छोटा बच्चा हो या किशोर हो युवक हो तो उसका तो एक दो रोटी से काम नहीं चलता उसको तो चार रोटियां मोटी मोटी छह तब जाके पेट भरता है तो छोटा बच्चा तो एक रोटी में भी कम चल जाए थोड़ा और बड़ा हुआ तो दो रोटी चाहिए फिर जवान हो गया तो चार रोटी चाहिए फिर बड़ी उम्र हो गई पचास साठ सौ ऊपर हो गया तो फिर दो रोटी में भी चल जाएगा और सत्तर का हो गया तो एक रोटी में भी चल जाएगा तो उम्र के हिसाब से घटाना बढ़ाना होता है तो ऐसे मन को एकाग्र करने के लिए कम से कम तीन प्राणायाम तो होना ही चाहिए तीन प्राणायाम कम से फिर अपनी क्षमता के हिसाब से कोई अच्छा जवान है बलवान है शक्तिशाली है वो चार कर ले पांच कर ले सात कर ले नौ कर ले ग्यारह कर ले दस कर ले अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ा सकता है फिर एक बहुत ही पहलवान है अच्छा मजबूत है और घी दूध मक्खन मलाई मिलता है उसको खाने को अच्छी अच्छी चिकनी चीजें मिलती है खाने को तो वो इससे अधिक भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है उसकी अंतिम सीमा इक्कीस है से अधिक नहीं उससे अधिक नहीं करना क्योंकि प्राणायाम करने से शरीर में रुक्षता उत्पन्न होती है सूख जाता है शरीर रुक्षता पैदा होती है और इसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं तो इसलिए हमारे गुरु जी ने बताया कि अगर आपको कोई चिकनी चीज मिलती खाने को घी दूध मक्खन मलाई तो वो रुक्षता का नियंत्रण कर देगा तो आप पांच सात दस बारह पंद्रह प्राणायाम कर सकते हैं और अगर ऐसा घी दूध मलाई मक्खन नहीं मिलता खाने को चिकनी वस्तु नहीं मिलती तो कम करें तीन चार पांच बस बहुत होगी तर संख्या कोन मे रखे करणार दूसरी बा ऋतु कोणाम गर्मीसम मे कम प्राणायाम कर क्युम प्राणायाम करेगे तर उत्तर शरीर में गरमी पॅदा होती है। और मौसम पर्म हैर और गरमी बढायगे शरीर मे शरीर सूख जायगा और ज्या गरमी बढ गीत नुकसान भी होगा हानि होतील गरमी के दिनो मे कम प्राणायाम करे तीन करार करिये बहुत होगे एक सामान्य व्यक्ति के लिए फिर वर्षा का मौसम आया तो गर्मी थोड़ी कम हो जाती है थोड़ी ठंडक थोड़ी थोड़ी होती है तो फिर एक दो प्राणायाम बढ़ा सकते हैं गर्मी में मान लो 3-4 किए वर्षा में 5-6 कर लें एक दो बढ़ा किए फिर नवम्बर दिसंबर जनवरी फिर अच्छी ठंड पड़ती है तब और बढ़ा सकते हैं सात कर लें दस कर लें आठ कर लें अपनी क्षमता के हिसाब से तो ठंड में बढ़ा सकते हैं और गर्मी में कम रखें वर्षा में दोनों के मध्यम स्तर पर थोड़ा बीज का स्तर पर रखें इस तरह से मात्रा का ध्यान रखना चाहिए ऋतु का भी ध्यान रखना चाहिए फिर एक अनुभूति का भी ध्यान रखना चाहिए आप प्राणायाम कर रहे हैं और तीन चार पांच छह कर लिए छह प्राणायाम के बाद आपका गला सूखने लग गया होठ सूखने लग गए मुंह सूखने लग गया तो ये एक लक्षण है बस बहुत हो गया आप इसको बंद कर दे अब और नहीं करना अन्य नहीं करेगा तो यह अपनी अनुभूति को भी ध्यान में रखें उस हिसाब से करें फिर इसके बाद स्थान को देखें अच्छा स्थान हो साफ सुथरा हो धूल मिट्टी नहीं हो प्रदूषण नहीं हो दुर्गंध नहीं हो पॉल्यूशन से दूर हो एकांत शुद्ध कमरे में बैठकर ध्यान करें ताजी आबाद हो, की हो खिड़की खुली हो फ्रेश एयर आनी चाहिए ऐसे शुद्ध स्थान पर अच्छी हवा में प्राणायाम करना चाहिए अन्यथा धूल जाएगी दूषित तो फिर नुकसान करेगी वो फिर कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसका कुछ शारीरिक प्रभाव भी है प्राणायाम का तो इसलिए वो भी ध्यान रखना है वायु भी साफ सुथरी शुद्ध होनी चाहिए और ध्यान के लिए वैसे ही एकांत होना चाहिए शोर शराबे में तो क्या ध्यान होगा इसलिए प्राणायाम ध्यान जब करेंगे तो एकांत शांत स्थान पर कमरे में जाकर के ध्यान करेंगे और कोई जंगल आश्रम मेता वहाडी परता वो अच्छा वोर शराबा वैसे ही कम राहता सबलोगा नाही सकते नगर मेहते घरो मेहते तर वित हो सकता की जि आपराबा अधिक नाही हो बच्चो हो, काही हो, शोर नाही मोटर गाडी काही नाही पडोशी टी वी बस काही शोर नाही आह ॲस एकांत कमरा हो्यान पु समें लोग आपर मे एक ध्यान कक्ष बनात उपासना कक्ष ध्यान कक्ष व शांती ध्यान करते कुठ नाही एक यज्ञशाला बना हवन करते थे, और कुछ नहीं। और एक झगडा करणे कमरा हां मजाक नाही करी करते झगडा तर पहिले करते थे, आज भी करते झगडा तर हमेशाही चलता है। तो पहिले घर एक झगडा करणे का कमरा भी होता लढाई झगडा करणार हो तो उस कमरे मेड डायनिंग टेबल परिजडते आज तो सब जगा झगडते खाना खाते खाते शिकायत करण्या श्रू करून बिचारा आदमी थक थगा खेळ खाणे दुरू करू होईस खाना भी नहीं खाने देंगे और से दो शांती बा शिकाय करले जो करी हो खाणे के कमरे मे शिकायत नाही करणार लढाई झगडा नाही कोण राग द्वेष नाही भोजन के बाद में अलग से अलग कमरे में बैठो वहां चर्चा करो जो कर नहीं तो इस प्रकार से पुराने समय में ये सब घर में अलग अलग कक्ष बनाए जाते थे स्नान का कमरा अलग शौचालय का अलग पाकशाला का अलग भोजनालय का अलग विश्राम का बेडरूम अलग यज्ञ का अलग ध्यान का अलग अतिथि कक्ष अलग विद्वानों का कोई विद्वान अतिथि कोई आया उसके लिए कमरा अलग और जो गेस्ट आते हैं गुड रूम जिसको बोलते हैं वो अलग ऐसे जिस जिस काम के लिए अलग अलग कमरे बनाए जाते थे उस उस कमरे में वो वो काम होता तो इस प्रसंग में ये जानना चाहिए कि एक ध्यान का कक्ष अलग होता था वहां जाकर के लोग प्राणायाम भी करते थे ध्यान भी करते थे सब पूरा अपना आध्यात्मिक कार्य वहां करते थे तो ऐसे कमरे में घर में कोई ऐसा कमरा ढूंढे वहां जाकर के प्राणायाम करें ध्यान करें और अगर आप अच्छे संपन्न है संपत्ति है मकान बना सकते हैं बढ़िया ऐसा तो उसमें एक कक्ष बनाए ध्यान कक्ष ही बनाए अपने घर में यज्ञ का भी बनाए ध्यान का भी बनाए बना सकते हैं तो बनाए नहीं बना सकते तो जो उपलब्ध है उसी में व्यवस्था करें उसी में सेटिंग करे जहां शोर शराबा कम वहां जाके ध्यान करे और वहां प्राणायाम भी करे तो ये ध्यान आ, सावधानी रखनी चाहिए प्राणायाम के साथ समय में फिर और एक सावधानी ये है कि जैसे बताया कि कम से कम तीन प्राणायाम करें ये जब शरीर स्वस्थ हो उस समय का सामान्य नियम कभी कभी शरीर में स्वस्थता कम है रोगी है थकान भुखार, है बुखार है खांसी जुकाम है कोई इस तरह की समस्या है तो ऐसी रुग्णावस्था में फिर एक भी प्राणायाम नहीं करना फिर कोई प्राणायाम नहीं करना बिना प्राणायाम के ध्यान करेंगे तो फिर वो ऐसे आसन नहीं लगा पा रहे तो कोई बात नहीं जैसे उसमें छूट दी थी कौन सीधा करके बैठो कौन लंबा करके बैठो सोफे पर बैठो लेट के ध्यान करो जैसे भी करो तब यहां पर प्राणायाम की छूट है फिर प्राणायाम नहीं करेंगे तो रोगी होने पर प्राणायाम नहीं करना ये एक सावधानी रखनी उसके बिना ही ध्यान कर लेंगे तो ये मुख्य मुख्य बातें थी प्राणायाम के संदर्भ में इन बातों का ध्यान रख के फिर प्राणायाम करना चाहिए चलिए ये थियोरिटिकल पूरा हुआ अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो जैसे आसन लगाया हमने ऐसे कमर सीधी करके गर्दन सीधी करके बैठ गए भुजाए सीधी हाथ की मुठ्ठियां बंद ये हो गया आसन तो जैसे सामान्य बैठते हैं चौकड़ी मारकर यह सरल आसन है हमने सरल आसन लगा लिया और आसन के बाद फिर प्राणायाम करना है दसवीं सती आसन लगाने के बाद अब प्राणायाम करेंगे तो आगे बताएंगे चार प्रकार के प्राणायाम है अच्छा पहले सुन लीजिए और बता दो ना क्या करना है तो चार प्रकार के प्राणायाम है जिनमें से एक प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम दूसरा है आभ्यंतर तीसरा है स्तंभ वृत्ति चौथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी ये चार प्रकार के प्राणायाम हैं इन में से हम पहला प्राणायाम लेते हैं बाह्य प्राणायाम इसका अर्थ यह है कि वायु को नासिका से बाहर निकालना नासिका से इस तरह से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल करके ये एक क्रिया होगी वायु को नासिका से बाहर निकालना एक क्रिया जब वायु पूरी बाहर निकल जाए तब उसे बाहर ही रोक देना शरीर से बाहर ही रोक देना यह दूसरी क्रिया बल्य प्राणायाम मे था शक्ती वो व्यान रखे क्षमता से अधिक नहीं, जबरदस्ती नहीं रोकना आप 10 सेकंड रोक सकते हैं, 10 सेकंड ही रोके उसकी चिंता नाही रखणी कम थोडा रोका बहुत थोडा रोका कोविता नाही थोडाही करणार छोटे बच्चाही खाना खाते ज्यादा नाही खाते उप धीरे धीरे बडे होते हैं। फिर ज्या खाते श्रू मी कमी खाते तसे प्राणायाम मे पहिले थोडीशी देर रोकेंगे जितना आसानी से रोक सके उतने सेकेंड रोकेंगे तो दूसरी क्रिया हुई बाहर शरीर से बाहर वायु को रोक देना जब घबराहट होने लगे तो तीसरी क्रिया धीरे धीरे वायु को नासिका से अंदर भर लेना पूरा भर लेना जैसे कि मैं अब पहले एक्शन बताता हूं किस तरह से फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जैसे हमने वायु को बाहर निकाला से बाहर रोक दिया जब घबराट होने लगे तो छोड़ देंगे और धीरे धीरे वायु को अंदर भर लेंगे ऐसे पूरा भर लिया यहां तक एक प्राणायाम पूरा हो गया कंप्लीट तीन क्रियाएं हुई फिर से दोहराता हूं पहली क्रिया शरीर से वायु को नासिका से बाहर निकालना दूसरी क्रिया उसे बाहर ही रोक देना यथाशक्ति और तीसरी क्रिया जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे वायु को वापस भर लेना नासिका के द्वारा ही नाक को इधर से उधर से पकड़ना नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमको मन ईश्वर में लगाना है और ये प्राणायाम के माध्यम से हमको उसमें सहायता मिलेगी बस इतना ही करना और पूरी वायु अंदर भर ली यहां तक एक प्राणायाम कम्प्लीट होगा पूरा हो अब जो नए लोग हैं नए नए अभ्यास करने वाले हैं नए योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं अभी तो उनको एक प्राणायाम पूरा होने के बाद तुरंत इसको रिपीट नहीं करना चाहिए तुरंत वो दूसरा, दूसरी बार शुरू कर दें नहीं करना चाहिए ऐसा करने से उनका सांस चढ़ जाएगा और स्थिति बिगड़ जाएगी मन एकाग्र नहीं होगा बल्कि और बिगड़ जाएगा तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि प्राणायाम पूरा हो जाए तो उसके बाद पांच सात आठ दस सामान्य श्वास ले वें और छोड़ें। जैसे दिन भर लेते हैं और छोड़ते रहते हैं ऐसे आठ दस सामान्य श्वास लें और छोड़ें तो उससे क्या होगा जो सांस की स्थिति है श्वास की वो सामान्य हो जाएगी फिर दूसरी बार इसको दोहराएंगे सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे फिर वायु को बाहर निकालेंगे फिर रोकेंगे और फिर क्षमता पूरी होने पर धीरे धीरे वापस भर लेंगे अब दो बार पूरा हो गया प्राणायाम इसके बाद आठ दस सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे यह ऐसे करेंगे फिर तीसरी बार करेंगे इसको दोहराएंगे ऐसे तीन बार कम से कम करना चाहिए फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो मौसम आदि को ध्यान में रखते तीन के चार कर लेंगे पांच कर लेंगे इस तरह से तो कम से कम तीन इस तरह से कर लें एक ध्यान और रहना चाहिए प्राणायाम करते समय मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए मन में कोई ना कोई मंत्र पाठ अवश्य चलना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ईश्वर में मन को टिकाना है तो जैसे प्राणायाम हमको सहयोग देगा मन को रोकने में ऐसे ही जो मंत्र पाठ है वो भी हमको सहयोग देगा मंत्र से क्या होगा कि मन को कोई ना कोई काम मिला रहेगा तो मन चल खाली तो रहता नाही उसको कोई ना कोई काम रखो तो है, वो ठीक आहे टिक जाएगा, और काम नहीं दिया, तो फिर विचार उठाएगा, फिर स्मृतिया उठाएगा कुछ ना कुछ गडबड करेगा उस गडबड से बने कोय नाई मंत्र पाठ चालू रखना चश्वर संबंधी कोय भी छोटा मंत्र हो बडा मंत्र हो जैसे ओम भू ओम भूव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम प्राणायाम मंत्र ही है हा अर्थ के साथ ही करना है। मंत्र बोल अर्थ भी बोलेंगे अर्थ सहित करण्यास पूरा लाभ नाही होगा समजही नाही आयगाम क्या बोल जे समजही नाही आयोजा कोण प्रभाव नाही पडेगा फेर व मंत्रिक एकाग्रता बनेगी नाही ईश्वर मे रुचि बढेगी नाही तो फेर पूरा ध्यान ठीक नाही लगेगा इसलिए जो भी मंत्र पाठ करना है वो अर्थ सहित करना है तो जैसे ये, एक ये मंत्र है उदाहरण के लिए ओम भू ओम भू अच्छा फिर कोई और दूसरा छोटा मंत्र भी ले सकते हैं ओम न्यायकारी ओम आनंद ओम सर्वरक्षक इस तरह से कोई भी एक मंत्र मन में चलते रहना चाहिए केवल ओम भी बोल सकते है ओ ऐसे केवल एक लंबा ओम बोल सकते हैं फिर उसका अर्थ बोल देंगे हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं हमारी भी रक्षा की गई ये उसका अर्थ बोल दिया अगर दूसरा मंत्र बोला ओम न्यायकारी तो उसका अर्थ भी बोलेंगे हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए ऐसे एक बार मंत्र बोलेंगे एक बार उसका अर्थ बोलेंगे फिर मंत्र बोलेंगे फिर अर्थ बोलेंगे ऐसे बारी बारी से मंत्र और अर्थ मन में चलता रहेगा अब जब प्राणायाम करेंगे तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि जब हमने श्वास को बाहर निकाल दिया तो कई लोग ये भी इसमें झंझट खड़ा करते हैं कि जब बाहर निकालेंगे तो उसमें इतने सेकेंड लगने चाहिए फिर जब रोकेंगे तो इतने सेकेंड रुकना चाहिए फिर अंदर भरेंगे तो उसमें इतना सेकेंड लगना चाहिए वो चिंता नहीं करनी वो फालतू की बात है फिर तो सारा दिमाग उसी में चला जाएगा तर ईश्वर काय रे सेकंडही गिनते की बाहेर निकाल मे कित देर लगाई रोकने कितनी देर लगाई भरणे मे कित देर लगाई वच नाही करणार ईश्वर मे ध्यान लगान आहे मुख्य कार्य वै जित देर बाहेर निकाल मेगे लग्न दो उ परवाही करणे और जित आप आसनीकते उत्तनी देर रोके जितना सम अंदर भरने लग्न दो उसी ओर ध्यान नाही देना बस ईश्वर मे ध्यान लगान और फिर मान लीजिए आपने श्वास को रोक लिया बाहर निकाल के बाहर रोक लिया और आप मंत्र पाठ कर रहे हैं तो एक बार पूरा हुआ ओम न्यायकारी फिर बोला हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए फिर उसके बाद आपने ओम न्यायकारी बोला और इतने में सांस उखड़ गई अब नहीं रोक पा रहे तो कोई चिंता नहीं है उसको सांस को सास कोर मे भरना श्रु करी कर बोल पाय कोण चिंता नाही करी दो बार मना आहे दो बारा करणार ॲसरदस्ती नाही आपली क्षमता कोन मे रखना है जित क्षमता आहेोकेंगेढ बार सही ढाई बारु ढाई बार सितनी बारु उत्तनी बार और जब क्षमता समाप्त हो जाए तो अपनी अगली क्रिया शुरू कर फिर जब करू अंदर भर रहा है और डेढ़ बार बोल पाए मतलब दो बार मंत्र बोला एक बार अर्थ बोला तो पूरा डेढ़ बार हुआ और वायु हमे अंदर भरणी श्रु करी तो अंदर वायु भरते रि और अर्थ बोलते रि या मंत्र पाठ और अर्थ तो चलताहेगा श्वास को रोको चला रो, बाहेर निकालते अंदर भरते रो कुठे करते रो मंत्र पाठ अपना वह अपनी गति से चलता रहेगा उसकी कोई का नहीं करनी इतना पाठ हो जाए तब तक रोके रखना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं उद्देश्य तो मन की एकाग्रता है और उसमें श्वास जितना रोक पाए उतना ठीक बस उसका तो इतना ही ध्यान देना दोनों तरफ एक ही समय पैसा देगा वो तो शरीर का पाठ वो श्वास, लेना वो श्वास हम छोड़ेंगे ना जैसे बाह्य प्राणायाम में हमने क्या किया वायु को बाहर निकाल दिया एक बार बाहर निकाल दिया और अब फिर मंत्र पाठ शुरू कर दिया ओम न्यायकारी जितनी देर रोके रखा तब तक मंत्र पाठ शुरू कर दिया तो रोके रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है मंत्र पाठ मन में चलता रहेगा फिर उसका अर्थ बोल दिया फिर दूसरी बार मंत्र बोल दिया अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब नहीं रुक रहा सांस को हम रोक नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं आप सांस भरना शुरू कर दीजिए ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अब नहीं रोक पा रहे ऑटोमेटिक सांस भरना शुरू हो जाएगा तो जैसे ही सांस भरना शुरू हो उसको वैसा कर दीजिए और अपना उस और अधिक ध्यान रखें मंद्र पाठ में ईश्वर में उस और ध्यान अधिक रखें ईश्वर कम ये तो ऑटोमेटिक अपने आप ही खींच ही लेगा सांस शरीर <laughs> अपने आप सांस खींच ही लेगा उसमें तो कोई समस्या नहीं है उधर ज्यादा समस्या है मन को रोकने की तो उस पर ज्यादा ध्यान दें इस पर काम इस तरह से प्रयास करना चाहिए शुरू शुरू में थोड़ी कठिनाई आती है धीर धीर अभ्यास ते सग हो होता जे पहिले पहिले आपने साईकल चलना सीखामे हँडल को पकडो तो पॅडल छोट जाय पॅडल मारो तर हँडल काही फेर हँडल घम जाय गिर जाय पहिले पहिले ऐसही होता धीरे धीरे अभ्यास हो गेलो चिंताही नाही फेर तो आदमी यु भी देखता तो भी ठीक चल रहा इधर देखता है, बात भी करता है, तो ठीक चल राहती नाही सायकल कोण टक्कर नाही खाता गिरता नाही चोट नाही मारता एक्सिडेंट नाही होता कुठ नाही होता बातें भी करता रहता बाताहता देखता इधर उदर बोर्ड दुकानो पेरता कोणती नाही फेर आगे चल करफली खाता साईकल भी चल <laughs> होता रहता है। वो अभ्यास केस होता शुरू शरू मे थोडा कठीण लग्ता हो और बाबनी होती जरू करता मंत्रा जो रोकले छोड़ते ठीक है, होत ठीक ठी अधिक नाही रोक पा अंदर हैक धीरे है। है ना झटके उस आता और जो मन का ये है आगे कंटिन्यू करना उसमें भी जाता टूटता गाँव उधर ध्यान नहीं जा पाता धीरे धीरे बोला हो जिसपे जितना बल जाते हैं तो उसमें ये करना है कि आपने श्वास कितनी देर तक रोका तीस सेकंड रोका तो आपकी ये स्थिति आ जाएगी तीस सेकंड रोकने के बाद फिर आप धीरे धीरे सांस नहीं ले पाएंगे फिर झटके से आएगा क्योंकि अंदर पूर्ति चाहिए श्वास की पूर्ति चाहिए बहुत कमी पड़ गई इतनी देर तक बाहर रखा तो अब आप धीरे धीरे नहीं ले पाएंगे झटके से लेंगे इस समस्या से बचने के लिए ड्यूरेशन कम करें 30 सेकेंड मत रोकी बीस सेकंड रोकी बीस बाईस रोकी तो आप धीरे धीरे सांस ले पाएंगे और ज्यादा रोका तो फिर झटके से आएगा और वो फिर मन उखड़ जाएगा जो ईश्वर में मन टिकना चाहिए वो नहीं हो पाएगा वहां वेगळं झटके में चला जाएगा मन तो उससे बचने का काही उपाय कि ड्युरेशन कम करें थोडी देर रोके लोकेशन हां हां कोण पूर्ण हा मे तीस सेंड रोक सकता <laughs> ये कॉम्पिटिशन की चिज नाही आपण कोगता की थोडा लंबा हो तो अच्छा आहे अं पाच सर्व करते करते अभि बीसंड रोक पाता लोक क्या की और मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं आगे नहीं प्रगति नहीं हो रही तो इन सब बातों से बचना है इसकी चिंता नहीं करनी हरेक की जितनी क्षमता है उतना ही करेगा अब ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है कि भाई बीस सेकंड का 30 सेकंड हो तो अच्छा और 20 सेकंड अच्छा नहीं है कोई ऐसा मापतोल तो है ही नहीं मापतोल तो बस अपनी क्षमता है हरेक का मापतोल का मापदंड वो अपना अलग अलग है इसलिए मुख्य उद्देश्य को ध्यान रखना मुख्य उद्देश्य है मन को टिकाना सेकेंड्स वो मुख्य उद्देश्य नहीं है कितने सेकंड तक हम रोक पाए आप सोचते हैं कि 30 सेकंड रोकूंगा तो ठीक है भाई 30 सेकंड कौन सा मापदंड है कि 30 वाला अच्छा है दूसरा कहेगा तो साठ वाला अच्छा है 30 वाला तो कुछ भी नहीं फिर आपको उसकी टेंशन शुरू हो जाएगी कि ये 60 सेकंड रोकता है मैं तो तीस ही रोक पा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं तो वो समस्या तो हर जगह आएगी तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं है कि आप तीस सेकेंड रोकेंगे तो बहुत अच्छा हो गया और बीस रोका तो खराब हो गया या कम हो गया उसकी चिंता ना करें आसानी आसनी जित रोक पाय उतनीही देर रोके फिर उसको छोड दे वी जनते कितनी देर रोक पाहा बस दुसरे कोण चर्चा करी और करीतो लोकेशन से बच के चर्चा करे हर एक की क्षमता अलग आहे जे रोटी बहुत खाता तर उतनी नाही खा सकते कम्पटिशन करेगे वे मी आठ रोटी खाता हूं रोज की आपली खाते अप क्या कम्पटिशन कर जितनी खाते उतनी बे इतनी खाते ठीक आहे खाओ, खाव आम्ही खाते तो इस तरह से इसमें भी थोडा सावधनी रखेंगे, लोकेशन से बच के चलना है, उस चे को कम करते करता समस्या हल होती हा विधी कोणा को रखे और मन की एकाग्रता प्रमुख आहे धीरे धीरे हो जाएगा। शुरू शुरू में कठिनाई होती है कोई भी काम सीखना में शुरू में कठिनाई आती है धीरे धीरे व्यक्ति उसमें कुशल हो जाता है परफेक्ट हो जाता है और इसमें जी बोली. जो ओम हुँ, तो मेरा एक और रहता है वो ईश्वर का तो रहता है भूल जाता हूँ शब्दों को पूर्ण करना ठीक है ऐसा मुझे बहुत ॲस उच्चारण में। उच्चारण मे स्पष्ट होईल ठीक आहे ठीक आहे मग धीरे धीरे हो धैर्य चे होय उतालबाजी नाही हो जलदबाजी नाही हो धैर्य से हो उच्चारण शुद्ध हो स्पष्ट हो ॲसा परफेक्शन वाला हाँ तो वो भी अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है धैर्य पूर्वक होना चाहिए हमें कोई भागना तो है नहीं कोई तो पकड़नी नहीं ध्यान करना है तो इसलिए हमें जल्दबाजी कुछ नहीं करनी धैर्य से ही पाठ करना है उच्चारण भी शुद्ध रखना है उसके अर्थ का चिंतन भी करना है तो ये सब करते रहेंगे इसकी प्रधानता रहेगी हाँ इस पर ध्यान अधिक देंगे उच्चारण भी शुद्ध हो और धैर्य भी बना रहे गति तीव्र न हो धीमी हो। गति से चलेंगे और मन को भी ईश्वर में टिकाएंगे उन बातों का चिंतन भी करेंगे जो हम कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप प्राणाधार हैं हमको प्राण देने वाले हैं तो प्राण के बिना तो हम जी नहीं सकते और प्राण देने वाला तो कितना मूल्यवान हुआ उसका मूल्य भी हमें समझना है ये सारा चिंतन भी साथ साथ चलता रहे तो ये सब प्रमुख है इसको करते रहेंगे इसलिए श्वास को गौंड रखना है वो कितनी देर रुका उस पर तो ज्यादा ध्यान नहीं देना वो ऑटोमेटिक होता ही रहेगा वो अपने आप पेट बोल ही देगा बोल ही देगा भाई अब नहीं रोक सकते लाओ लो जल्दी लाओ भाई लाओ बस थक गया हम फटाफट लाओ तो वो जैसा बोलेगा वैसा हम श्वास भर लेंगे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना भावना रहती है वही चलता रहता है परंतु उतना नहीं रहता है पर भावना कमजोर कमजोर होत निरंतर समय तक अभ्यास करना होगा धीरे धीरे सफलता मि बनेगी करते रहि करते धीरे धीर सबे ना प्राणायामत <laughs> मतलब दस पदर मी प्राणायाम निकल निक अच्छा अच्छा कोई बात नहीं वो, वो मतलब विचार रहा था कि इतना तो तो इसी में निकल गया तो फिर ध्यान के लिए और केली काम ठीक थी। तो उसका भी यही उपाय है कि समय सम तीस मनट है पैतालिस मनट है या एक घंटा कितना है उत्तम विभाजन करेगे कि दसन प्राणायाम मे बाकी पच्स मिनट तीस मनट जित बचा उसमें आगे ध्यान कर तो ऐसे विभाजन करी करता नाही करणे हो। इतका समोर कर निकल गे ध्यान केली थोडाही बचा व जित है सो है बस उस चिंता नहीं करी सहज रूप चे निना हा व्यायाम काही व्यायाम योगासन जो है ना व्यायाम व्यायाम तो अलग चीज़ है शारीरिक व्यायाम अलग कार्यक्रम है ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है वो शारीरिक कार्यक्रम है दोनों अलग अलग क्षेत्र है न स्वामी वैसे करती। जी जैसे सवेरे प्राणायाम करते जी योगासन में करते हैं ध्यान थोड़ा कम होता है जी तो किसको ज्यादा प्राधान्य वो आपकी रुचि के ऊपर है आप... शरीर स्वस्थ रहने के लिए योगासन करते एक व्यक्ति को शारीरिक कठिनाइया अधिक है शरीर रोगी स्वस्थ नाही पहिला साधन तो शरीर है शरीर रोगी है तो फिर और किसी काम में मन लगेगाही नहीं सारा दिन परेशानगे चिंता टेंशन से ग्रस्त राही शरीर को स्वस्थ बना प्राथमिकता हैको प्राथमिकता देगा उसय शक्ती अधिक लगायगा पहिले शरीर कोकण केले सम कम मिळा तो कोडा बहुत ध्यान कर व्यक्ती का शरीर ठिकठाक है शरीर स्वस्थ है कोण रोग कोस और शरीर को बलवान बनाने केली प्राणायाम थोडा व्यायाम करीता हैडी दंड बैठक मारली दौड मारली पिटी उटी करी कुदली कर या उमर के हि इतनाली जो आपल्या शारीरिक स्तर का व्यायाम उसने अलग ढंगा और रोगी कुछ है नहीं खास ठीक ठाको मन की शांती मे रुचि अधिक है आध्यात्मिक शांती मे रुचि अधिक हैस वैराग्य का स्तर कुठ अच्छा है दूसरो की तुलना तो वो ध्यान को प्राथमिकता देगा वो शारीरिक व्यायाम को कम ध्यान देगा और परमात्मा के ध्यान को अधिक प्राथमिकता देगा तो वो उसमें समय अधिक लगाएगा शक्ति अधिक लगाएगा तो इस प्रकार से अपनी क्षमता अपनी आवश्यकता आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम समय विभाजन कर सकते हैं तो जैसे छोटी उम्र 20 साल की 22, तीस पच्चीस पैंतीस चालीस की इस उम्र में शक्ति अधिक होती है मजबूत होता शरीर और व्यक्ति तपस्या कर सकता है थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा सहन कर सकता है शारीरिक कष्ट अधिक उठा सकता है फिर पचास साठ के बाद फिर उतना नहीं होता शारीरिक तपस्या फिर अधिक नहीं होती फिर तो शरीर ढीला हो जाता है फिर सुविधा चाहिए नहीं तो फिर रोगी हो जाएगा आदि आदि तो जब शरीर में शक्ति अधिक हो उस समय शारीरिक कष्ट उठा करके भी ध्यान की ओर प्रयत्न करना चाहिए थोड़ा शरीर पर कष्ट उठा ले कोई बात नहीं उसकी ज्यादा परवाह ना करे और मानसिक एकाग्रता पर अधिक ध्यान देना चाहिए और चालीस पचास की उम्र पार हो गई अब शारीरिक क्षमता घट गई अब शारीरिक तपस्या उतनी नहीं हो सकती तो फिर वो थोड़ा शरीर की ओर ध्यान दे शरीर को ठीक रखना नहीं तो फिर रोगी हो जाएगा तो परेशानी आएगी तब फिर वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सुविधा के लिए कुछ ध्यान अधिक दे और मानसिक एकाग्रता के लिए उसकी अपेक्षा थोड़ा कम कर देगा करना तो वो भी है दोनों चाहिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए मन भी शांत होना चाहिए इस प्रकार से तो अपनी उम्र के हिसाब से अपने स्तर के हिसाब से अपनी रूचि के हिसाब से इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम प्राथमिकता का निर्णय करेंगे कि किस ओर समय शक्ति अधिक लगाया जाए इस तरह से निर्णय करना चाहिए ठीक है चलिए प्रैक्टिकल करेंगे प्राणायाम बैठिए आसन लगाइए कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद बाह्य प्राणायाम करेंगे अंदर से नासिका से वायु को बाहर निकाल दीजिए अंदर की वायु को धीरे धीरे बाहर निकालिए वैसे जोर से भी निकालते हैं धीरे भी निकालते हैं दोनों तरह से कर सकते हैं कभी कभी जोर से झटका मारके भी करते हैं तो जैसे इच्छा रुचि हो वैसा कर सकते हैं अगर आप एकांत में बैठे हैं, कोई और पड़ोसी वोसी नहीं बैठा ध्यान में तो आप जोर से झटका मार के भी कर सकते हैं तब थोड़ी ध्वनि भी हो जाएगी परंतु कोई पास में नहीं है इसलिए उसको बाधा नहीं पड़ेगी यदि दो चार लोग पास में बैठे हो तो फिर जोर से झटका नहीं मारे नहीं तो उससे दूसरों को बाधा पड़ेगी तो अब हम धीरे धीरे वायु को नासिका से बाहर निकालेंगे धीरे धीरे वायु को नासिका से बाहर निकालिए ये बाह्य प्राणायाम की पहली क्रिया <coughs> अब वायु बाहर निकालकर उसे बाहर ही रोक लीजिए और मन में मंत्र पाठ करते रहिए मैं आपकी सहायता के लिए बोलता हूं ओ ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए बस अधिक आप नहीं पाएंगे घबराहट होने लगे तो वही छोड़ दीजिए अर्थात धीरे धीरे वायु नसिका से अंदर भर लीजिए शरीर में धीरे धीरे भरते रहिए पूरी वायु शरीर में भर ले तीसरी क्रिया है और यहां तक एक प्राणायाम पूरा हुआ अब आठ दस बार सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे अब रोकना नहीं सामान्य श्वास लेते रहेंगे धीरे धीरे उसको छोड़ते रहेंगे मन में ईश्वर का विचार बना रहे ईश्वर का चिंतन बना रहे मंत्र पाठ मन में चलता रहे दूसरा विचार नहीं आना चाहिए मन में मैं आपकी सहायता के लिए बोलता हूँ आप सुनते रहिए और आठ दस बार सामान्य श्वास लेते रहिए छोड़ते रहिए ओम न्यायकारी हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए ओ न्यायकारी हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए अब तक आपकी श्वास की स्थिति सामान्य हो गई होगी अब वही प्राणायाम को फिर से दोबारा दोहराएंगे मतलब दूसरी बात सेकंड टाइम फिर से करेंगे अंदर की वायु को शरीर के अंदर की वायु को नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल लीजिए छोड़ दीजिए बाहर ही रोक लीजिए और मंत्र पाठ सुनते रहिए ओ न्यास श्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए ओ न्याय का घबराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए धीरे धीरे वायु को नासिका से शरीर में भर लीजिए धीरे धीरे भरते रहिए मंत्र रहिए न्यायकारी हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए आठ दस सामान्य श्वास लेते रहेंगे छोटे रहेंगे मंत्र पाठ सुनते रहेंगे मन को ईश्वर में ही टिकाए रखना है ईश्वर एक है सर्व व्यापक है निराकार है चेतन है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है आनंद स्वरूप है न्यायकारी है आदि आदि यही स्वरूप ईश्वर का मन में बना रहे ओ न्या रहिए अब तीसरी बार फिर से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अंदर की वायु को नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए उसे बाहर ही रोक लीजिए और मंत्र पाठ सुनते रहिए ओ हमें भी न्यायकारी बनाइए ओ न्यायकारी। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए धवराहट होने लगे तो श्वास छोड़ दीजिए वायु धीरे धीरे नासिका से शरीर में भर लीजिए तीन बार प्राणायाम पूरा हुआ अब आप आगे सामान्य श्वास लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे जब तक श्वास की गति सामान्य हो मैं थोड़ा सा और मंत्र पाठ करता हूँ आप सुनते रहिए श्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए ओ न्यायकार हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए इस प्रकार से हमने तीन बार बाहरी प्राणायाम किया ईश्वर का ध्यान भी किया अब आंखें खोलने के लिए थोड़ा सा दोनों हाथों को रगड़िए आपस में चार पांच बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए थोड़ा फलकों को सहलाइए इससे थोड़ा विश्राम भी मिलेगा और अब हाथों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुहे नहीं इसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि लाइट में नहीं मेच इसलिए धीरे धीर आख चाहिए, बस इतना ही इतनाही हो प्रयोजन है प्राणायाम बाकी प्राणायाम ठीक चलिए, आगे बढे पाठवत बोलिये श्वास को अंदर धीरे धीरे लना है के अचा रोक मतलबी ते अच्छा हा हा बिलकुल स्टॉप कर अच्छा हा ठीक आहे हा वस्तंभ वृत्ती मेदा नाही रोकना एक दो सेकंड रुक गा मन लोक गती को ब्रेक लगाने के लिए हमको दो सेकंड तक पूरा रोक द्या दसंड रोकनात नाही इतका चले ने न स्तर परता ही नये अभ्यास मे ॲसा होता ही धीर धीर धीरे फेर शरीर की क्षमता ॲसि बन जायगी धीरे धीरे सेट होतो श्रू मे ॲसा करणार पडे दो ऑटोमॅटिक आप ही हो जाएगा आपण होते मन कि चला जाता है। ये। मन है हम ये तो समस्या है ना मन भागातेज भागता है, खिचते चलो इतना तो आप समझते हैं कि मन हमने भेज द्यापास इतका वो तो समजते मन भाग गया हम क्या भाग्या बस का नाही तो आप बहुत अच्छी अच्छा बाजते वपस ला आहे सकते हैं और ले भी आते हैं। तो ये पता चलगया की मन कोम भेज रा भाग नाही राम भेज देतेपसले आई बाई श्रू शरू मे ॲसही होता बच्चो खेलते ना रीती वेळे खुदही घर बनातर खुदही तोड देते हैं बनात फिर तोड देता तो वो सारे काम ऐसे ही होते हैं बचपन में शुरू शुरू में ऐसे ही होते हैं तो ध्यान में भी ऐसा ही होता है शुरू शुरू में हम भेज देते हैं मन को फिर वापस ले आते हैं फिर भेज देते हैं फिर ले आते हैं फिर भेज देते हैं फिर ले आते हैं करते रहिए हो, दिर धीरे धीरे सीख जाएंगे अभ्यास हो जाएगा अभी दस बार भेजते हैं हम एक मिनट फिर छह बार भेजेंगे फिर पांच बार भेजेंगे फिर चार बार भेजेंगे ये बारी जो है कम होती जाएगी मतलब फ्रिक्वेंसी घटती जाएगी औरम धीरे धीरे धीर जैसे जैसे मन पर परियंत्रण होता जाएगा जैसे जैसे अभ्यास बढता जाएगा वैसे वैसे सफलता मिेगी और उतनाही कम भेजेंगे जे पूरा तत्व ज्ञान होा वॅराग्यू होय फिर भेजेंगही नाही फिर पूरा पकड के रखेंगे नहीं भेजना मेही तो गाडी चला रहा हैको क्यो खड्डे मे डालंगा नूगा बिलकुल सीधा स्ट्रेट हाई वेगळा नीच क्यो उतारूगा जैसे आप कार पूरी सडक पे रखते नीचे नाही उतारते ऐसे ही मन को भी फिर एक ही पटरी पर रखेंगे नीचे नहीं उतारेंगे अभी अभ्यास कम है इसलिए वो इधर भागता उधर भागता है बगाते हम ही हैं और कोई नहीं लगाता कोई बात नहीं अभ्यास करते रहिए धीरे धीरे लाभ होगा हाँ नींद भी आती है उसके कारण बता रखते हैं पुस्तक में ढूंढो बारह चौदह कारण बता रखते हैं उसमें से चेक कीजिए हमारा ऊपर कौन सा कारण लागू हो रहा है उसको ठीक करें बस ठीक हो जाएगा नींद भी हट जाएगी इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए ठीक है तो सूत्रार्थ हो गया अब भाष्य पढ़ेंगे चलिए भाष्य में क्या लिखा है सति आसन जये सती आसन जये बाह्य बाह्य वायोर वायोर आचमनम आचमनम श्वास श्वास तो सति आसन जये आसन विजय कर लेने पर आसन सिद्धि हो जाए उसके पश्चात दस मिनट ही बैठ गए कोई बात नहीं दस मिनट का आसन जय हो गया दस मिनट की आसन सिद्धि हो गई उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट जितना भी आप अच्छी तरह बैठना का अभ्यास कर लिया आपने उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं तीन घंटे का कोई नियम नहीं फिर तीन घंटे पहले आसन लगा ऐसा कोई नियम नहीं तो भाषिकार्यास जी महाराज कहते हैं कि सती आसन जय है आसन जीत लेने पर आसन सिद्धि हो जाने पर बाह्य वायु और आचना बाहर की वायु का अंदर भरना चमु पाने धातु एक चमू पाने तो पीना मतलब अंदर खींचना वायु को ये श्वास श्वास कहलाता है सारा दिन हम बाहर से वायु अंदर शरीर में भरते रहते हैं नासिका से इसका नाम श्वास है फिर कहते हैं कौष्ठ बोलिए कौष्ठ वायो और वायु निस्सारणम निस्सारणम प्रश्वास प्रश्वास तो की का, की, छाती की, अंदर की शरीर की वायु का निस्सारण बाहर निकालना इसका नाम प्रश्वास तो बाहर की वायु अंदर भरना ये श्वास है अंदर की वायु बाहर निकालना प्रश्वास है ये श्वास और प्रश्वास दिन भर चलता रहता है तयोर गति उभ्वै अभावा। उभ्वै अभावा। प्राना प्राना तयोर गति विच्छेद उभय अभाव उभय अभाव प्राणायाम प्राणायाम तो इन दोनों की श्वास और प्रश्वास इन दोनों की गति विच्छेद गति को रोक देना श्वास जो हम अंदर भरते हैं वही वो श्वास है जो हम बाहर निकालते हैं वो प्रश्वास है इन दोनों की गति चौबीस घंटे चलती रहती है इस गति को कुछ देर के लिए रोक देना यथाशक्ति रोक देना अर्थात उभय अभावा दोनों को ही बंद कर देना वायु भरना भी नहीं निकालना भी नहीं कुछ नहीं करना ब्रेक लगा देना इसका नाम प्राणायाम ये प्राणायाम की परिभाषा हुई ठीक है जी भाष्य ठीक है आगे चलते हैं, सूत्र पचास की भूमिका बोलिए सू अर्थात वह प्राणायाम तो वह प्राणायाम तो इस इस प्रकार का है किस किस प्रकार का है वो आगे बताएंगे सूत्र पचास बोलिए बाह्य बाह्य आभ्यंतर आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति स्तंभ वृत्ति देश, देश काल का संख्या भी संख्या परिदृष्टो परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म दीर्घ सूक्ष्म इस सूत्र में प्राणायाम के तीन प्रकार बतलाए मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार बताए थे तो चौथा प्रकार अगले सूत्र में आएगा इस सूत्र में पचासवे में तीन भेद बताए प्राणायाम के एक है बाह्य दूसरा है अभ्यंतर और तीसरा है स्तंभ वृत्ति ये तीन प्रकार का प्राणायाम फिर कहते हैं देश काल संख्या भी देश काल और संख्याओं के द्वारा परिदृष्ट परीक्षित किया हुआ इसका परीक्षण किया जाए देश काल और संख्या के माध्यम से यदि इसका परीक्षण किया जाए तो दीर्घ सूक्ष्म लंबा और हल्का हो जाता है दीर्घ लंबा सूक्ष्म हल्का तो ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते करते जो प्राण है वो लंबा और हल्का हो जाता है तो ये सब अभ्यास से ही होगा लगात अभ्यास करते धीरे धीरे शरीर स्वस्थ हो तो करते रिये रोगी हो तो बंद कर देना फर शरीर ठीक होम काम करते करते लोक हलका होता है सूत्रार्थ हुआ अगे भाष्य पडते बे देश काल और संख्या क्या है भाषे मे पता चल जाय तो मोठे तोर पर जे बाह्यकार बाहेरही रोकना प्राणायाम अभ्यंतर का मतलब अंदर भरना और अंदर रोकले स्तंभ वृत्ती का मतलब जहा का ता रोकले अचानक कि रोकले चु बाहेर जाही रास्ते मे रोकली अथवा अंदर आहथी वायु वही रास्ते रोक रोकली की भी रोकले अचानक कि झटका मार के रोक देना इसका नाम स्तंभ वृत्ति किसी को भाष्यकार और स्पष्ट करेंगे हम भाष्य आगे पढ़ते हैं यत्र, यत्र। प्रश्वासपूर्वको प्रश्वासपूर्वको गति अभाव गति तो सबा सबाह प्राणायाम के बारे में बताया कि यत्र जहाँ प्रश्वासपूर्वकों प्रश्वास पूर्वक तो प्रश्वास बताया था वायु को बाहर निकालना ये प्रश्वास है तो वायु को बाहर निकाल दीजिए प्रश्वास है पूर्व में जिसके वो है प्रश्वास पूर्वक तो जिस प्राणायाम से पहले प्रश्वास किया यानी वायु को बाहर फेंक दिया ऐसा करके फिर जो गति का अभाव है फिर गति को जो रोक देना है ये बाह्य प्राणायाम कहलाता है सबाह्य वह बाह्य प्राणायाम है तो सार यही निकला पहले वायु को बाहर निकालिए फिर उसे वहां रोक दीजिए ये बाह्य प्राणायाम हो गया यथाशक्ति वो ध्यान रखना है जबरदस्ती नहीं रोकना दूसरे व्यक्ति से कम्पिटिशन नहीं करना अपनी क्षमता के हिसाब से करना ये बाह्य प्राणायाम हुआ अब आगे चलिए यत्र, यत्र श्वास पूर्वक हो श्वासपूर्वक हो गति अभाव गति अभाव सभ्यंतर आभ्यंतर ये दूसरा है तो जहाँ श्वास पूर्वक श्वास को अंदर भर के और फिर गति का अभाव करना तो वायु या अंदर भर लगे नाशिका से छाती मे भर करोक देभ्यंतर कहलाय गाठे वी तीन क्रिया पहिली क्रिया बाहेर वायु कोर भरना छा मे दूसरी क्रिया रोकले अंदर ही और जे घबराहट होणे लगे तो तीसरी क्रिया धीरे धीरे बाहेर छोड बस पूरा बाहेर निकाल द्या फेर उदई आठ दस समान निश्वास लिना और छोडना और फिर सेकंड टाइम रिपीट करेंगे ऐसे तीन बार करना तो ये तीन प्राणायाम पूरे हो जाएंगे ये दूसरा हो गया अब अभ्यंतर प्राणायाम अब आगे पढ़िए तृतीय तृतीय स्तंभ वृत्ति स्तंभ वृत्ति यत्र, यत्र उभया उभयाभाव तो तीसरा जो स्तम्भ वृत्ति प्राणायाम है वो है यत्र जिसमें उभय अभाव दोनों को ही अचानक रोक देते हैं ना अंदर लेना ना बाहर लेना पहले कुछ नहीं करना बाह्य प्राणायाम में पहले प्रश्वास करना था और फिर रोकना था अभ्यंतर में पहले श्वास भरना था फिर रोकना था इसमें कुछ नहीं करना न भरना है न रोकना अचानक कहीं भी रोक दे जैसे ही मन में विचार आया की अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करना है तो श्वास की गति जो भी हो, होने दीजिए जहाँ भी चल रहा था बस अचानक वही रोक दीजिए ये हो जाएगा स्तंभ वृत्ति एक दृष्टांत देते हैं इसको समझाने के लिए यथा यथा तपते तप्ते, तप्ते न्यस्तम उपले उपले जलम जलम सर्वतः संकोचम संकोचम तथा द्वयोर द्वोर दुगपथ युगपत ग्य भाव जैसे तप्ते उपले गरम तवे पर ऊल लोहे को भी कहते हैं। उपल पत्थर पत्र अच्छा दृष्टांत लोहेोहेवा गरम कर दिया में। पर तवा रखा और गरम करे हो दो बूंद पनी डाल दीजे गरम गरम तवे मे ॲसे दो बूंद पनी डाय तो क्या होगा सू करेगा और जो दोन बूंद पनी गिरेगी व एकदम अचानक सिकुड़ जाएगी गर्मी के कारण सिकुड़ जाएगी भाप बन जाएगी उड़ जाएगी तो जैसे तपते उपले गरम तवे के ऊपर लोहे के ऊपर नियस्तम जलम फेंका गया जल डाला गया जल सर्वतः संकोचम आपत्त्य थे चारों ओर से वो संकोचित होता है एकदम इकट्ठा हो जाता है गर्मी की वजह से और सूक्ष्म हो जाता है और भाप बन करके उड़ जाता है तो यहाँ सिकुड़ने तक का अर्थ लेना है जैसे पानी चारों ओर से सिकुड जाता है तो उसी तरह से गत्य ऐसे ही, ही दोनों की गति का एक साथ अभाव कर देना श्वास और प्रश्वास उन दोनों की गति का अचानक ब्रेक लगा देना जैसे पानी गिरते ही तवे पर अचानक सिकुड़ता है बस ऐसे अचानक श्वास को रोक देना यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम तीसरा इस तरह से करना चाहिए अब आगे बढ़िए तो ये तीन की तो चर्चा हो गई बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति अब कहते हैं देश काल और संख्या से इसका परीक्षण कैसे किया जाए इसकी चर्चा और करते हैं भाषा व्यास में व्यासभाषे में त्रयो अपी, त्रयो अपी, एते, एते देशे न परिदृष्टा परिदृष्टा इन अस्य, अस्य। विषयों देशा, देशा इती। इती इती। तो कहते हैं इन तीनों का परीक्षण देश की दृष्टि से कैसे किया जाएगा देशेन न परिदृष्टा देश के माध्यम से इनका परीक्षण कैसे किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा इन अस्य विषय देशा इति तो जैसे देश का मतलब होता है स्थान छह इंच आठ इंच दस इंच बारह इंच ये जो इतना स्थान है इसको देश कहते हैं। तो मान लीजिए हमने वायु को नासिका से बाहर फेंका और वो कितनी दूरी तक गया ये उसका देश हो जाएगा कितनी दूरी तक गया श्वास ये उसका देश हो गया तो देश के माध्यम से ऐसे परीक्षण करेंगे ये लंबा हल्का हुआ कि नहीं हुआ तो जो नए नए अभ्यासी है शुरू कर रहे हैं अभी युवाभ्यास तो उनका श्वास भारी होता है और वो ऐसे झटका मारेंगे तो दूर तक सांस जाएगी तो कितनी दूरी तक गई जितनी दूरी तक गई उतना उसका देश है जब लंबे समय तक अभ्यास करेंगे फिर वो जब झटका मारेंगे तो बहुत दूर नहीं जाएगा वो हल्का हो जाएगा और वो दूरी कम हो जाएगी तो समझो अच्छा हो गया यह बेटर स्थिति है अच्छी स्थिति है कि श्वास दूर तक नहीं जाना चाहिए थोड़ी दूर जाना चाहिए अगर दूर जाता है ज्यादा दूर जाता है तो मतलब वह भारी है और झटका मारते हैं और दूर तक जाता है तो यह भारी है अब यह कैसे पता चलेगा कि वह भारी है या हल्का है कितना भारी है कितना हल्का हुआ देश में क्या घटोतरी बढ़ोतरी हुई कैसे पता चलेगा उसके लिए लोग विद्वान लोग एक उपाय बताते हैं कि जब आपको ऐसा परीक्षण करना हो तो कोई एक छोटा सा रूई का टुकड़ा ले लें और उसको अपनी नासिका से 12 इंच के एक फीट की दूरी पर रख लें और फिर श्वास मार के देखें हिला के नहीं हिला रोई का टुकड़ा अगर हिल गया तो समझ लो हमारे श्वास की देश जो है वो स्थान 12 इंच का है इतनी दूर तक अटैक करता है मार करता है हमारा श्वास और अगर बारह इंच पे रख करके और श्वास छोड़ दिया उन्हें और वो नहीं हिला तो समझो अभी वहां तक नहीं अभि वग नाही हलका दस इंच पे रख के परिक्षण करो दस इंच पे रख के श्वास छोडा फिर हिल तो पता लग गया कि इतकी दूरी त्वास चलो येतो ज्या मार करी कर तक मार करता हलका समजना च धीरे धीरे हलका होता जायगा श्रु श्रु भारीगे हम्म पहिले परिक्षण किया प्राणायाम कर दो चार पांच सात दिन किया और अपना परीक्षण कर लिया भाई हमारा श्वास कितनी दूर तक मार करता है तो बारह इंच पे रख के देखा वो हिल थी। तो वो रोई हिलती है तो बारह इंच तक वो हिलता है इतनी स्थान उसका देश विषय बनता है फिर दो तीन चार महीने प्राणायाम करते रहे चार महीने बाद फिर परीक्षण किया अब बारह इंच पे वो कॉटन रखा रोई का टुकड़ा अब श्वास मारा अब नहीं हिला तो चार महीने में इतना फर्क पड़ गया कि थोड़ा हल्का होगा बारह इंच पे रखा तो नहीं हिला अब उसको दो इंच कम करके दस इंच पे रखा। अब वायु तो, वो तो पता चल गया कुछ तो हल्का हुआ बारह से दस पे आ गया ये देश के से इस तरह से किया ऐसे दो महीने चार महीने छह महीने में कभी कभी परीक्षण कर लेगा तो पता चल जाएगा हाँ अच्छी प्रोग्रेस हो रही अब हल्का होता जा रहा है शुरू में भारी रहेगा धीरे धीरे हल्का होता जाएगा तो जैसे जैसे ये हल्का होता जाएगा वो जो आप बता रहे थे ना समस्या कि हमारा बहुत सारा मन तो उधर ही चला जाता है तो वो समस्या हल हो जाएगी फिर ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा हल्का हो जाएगा वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा और आपका मन वहां से हटेगा और ईश्वर में ज्यादा लगेगा पर शुरू शुरू में तो इधर अधिक लगेगा क्योंकि अविश्वास भारी है ये बात कहना चाहते है कि इस तरह से देश के माध्यम से उसका परीक्षण किया जाए अब आगे चलिए कालेना कालेना परिदृष्टा परिदृष्टा लिखा क्षण क्षणा क्षणा नागरे बडे करले चष्मा लगा चष्मा हा बोलिये जो आपरा चे सीखने मला या पहिली बार सुना हा बहुत सी बात लिखी है नाही होती सब बात लिखी नाही होती आपके आपमिस्ट्री ट्रेनिंग मे फिजिक्स ट्रेनिंग में, की ट्रेनिंग में, की ट्रेनिंग में, सब पुस्तक में नहीं पुस्तके वो थोड़ी-थोड़ी मुख्य मुख्य लिखी जाती हैं, तो गुरुजी ई का मतलबी का मतलब ये है, है, है समजा ही पडता ये गुरु शिष्य परम्परा चे समजाई जाई न ठीक जी तो आगे पढिये कालन परिदृष्टा परिदृष्टा क्षण नियता अवधारणे नवचिन्ना तो कह रहे कालेन परिदृष्टा काल से परिदृष्ट इसका अर्थ यह हुआ काल से हम परीक्षण कैसे करें क्षण नाम इता अवधारणे क्षण के इतना पण का निश्चय करण्याचे इयत्ता मी इतना पण संकेत शब्द है। एक व्यक्ति ने पूछा आप जंगल में गए मे गेले गेथे आपल्या देखा छोटा था लोक लिना लंबा इतना लो ब इतनातिक शब्द इतना या इतना या इतना तो इता का मतलब इतना फिर वो इतना हो चाहे इतना हो या इतना जितना भी हो उसको इता कहते हैं वो संकेत से समझाया जाता है तो क्षणान अवधारणी नो काल से परिदृष्ट होता है काल से उसकी परीक्षा की जाती है क्षणों के माध्यम से वो उसकी मापडोल होती है जैसे मान लो पहले हमने प्राणायाम किया तो वो दस क्षण तक रोक पाए क्षण का मतलब मोटी भाषा में सेकेंड मान लीजिए आजकल की भाषा में 10 क्षण का मतलब 10 सेकेंड तो पहले पहले व्यक्ति ने श्वास को रोका वो 10 सेकंड रोक पाया तो ये भारी और छोटा भी 10 सेकेंड फिर 4 महीने अभ्यास किया फिर उसने परीक्षण किया अब कितने सेकेंड तक रोक पाता हूं घड़ी देख करके आप तो बारह सेकेंड रोक लेता तो दो सेकंड बढ़ गया फिर दो चार महीने परीक्षण के बाद अभ्यास के पंधरा सेकंड रोकलेतो क्षणो के इतके पण से निर्धारण कियाल बढ रहाल कि बढ रहा, है। काल बढ़ रहा है तो अच्छा होडी देर रोक पात कम अच्छा आहे अधिक देर रोक पाहिजे अधिक अच्छा आहे परिसर टेन्शन नाही होणी चिंता नाही होती वीरे धीरे ऑटोमॅटिक बढता जायगा जैसे जैसे अभ्यास होगा वय बढता जायगा कोय भी काम करतेस काम मे रोज मेहनत करते आदमी परफेक्ट होता जो रोटी बनाना सीखते हैं तो एक दिन में थोड़ी एक्सपर्ट होता है साल दो साल चार साल आदमी अभ्यास करता है फिर दो चार साल में फिर ठीक हो जाता है हर चीज अच्छी, अच्छी अच्छी बनाता है तो ऐसे समय लगता है किसी भी काम में कुशलता प्राप्त करने के लिए तो क्षणों का इता बढ़ती जाएगी संख्या बढ़ती जाएगी तो समझ लो हमारा जो प्राणायाम है वो अच्छा हो रहा है श्वास जो है वो लंबा हो रहा है और हल्का भी हो रहा है तीसरी बात संख्या भी बोले संख्या एस प्रश्वास निगृहित उद्घाट तो इस प्रकार से ये संख्याओं के द्वारा परिदृष्ट अर्थात परीक्षित संख्या के द्वारा प्राण का परीक्षण कैसे करें उसके बारे में बताते हैं भी श्वास प्रश्वास ही प्रथम उदघाता इतने श्वास प्रश्वास का एक उद्घात होता है इतने मतलब एक दो तीन चार पांच छो जो परंपरा से हम सुनते आते हैं तो विद्वानों ने बताया कि प्रथम उद्घात का अर्थ है जितने समय में हम छह बार श्वास लेते और छोड़ते हैं सामान्य रूप से दिन भर में जितने समय में हम छह बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। समय इतने समय का नाम प्रथम उद्घात है तो प्रथम उद्घात में 6 श्वास लेना और छोड़ना इतना समय हुआ कोई कोई अलग ढंग से भी प्रथम उद्घात की व्याख्या करते हैं कोई बारह उद्घात का एक बारह श्वास प्रश्वास का एक उद्घात मानते हैं कोई छे श्वास प्रश्वास का एक उद्घाट मानते हैं तो कोई भी मान सकते हैं चलो छे का मान लिया हमने उदाहरण के लिए तो जितने समय में 6 बार हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो इतने समय तक यदि हमने श्वास को रोके रखा तो समझ लीजिए संख्या के माध्यम से हमारा प्रथम उद्घाट कम्प्लीट हुआ हाँ ये भी काल ये एक तरह का वो संग... Is... वो सेकेंड वाला था जो था पीछे वाला कालेन परिदृष्टा वो सेकेंड्स के माध्यम से था इसमें उदघात के माध्यम से कोई ज्यादा फर्क नहीं थोड़ा सा शब्द बदल दिया और कोई ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है इसमें कोई बात नहीं एक शब्द लिखा है तो उस ढंग से भी समझ लेते हैं जैसा वो कह रहे हैं तो एक उदघात तक हमने श्वास को रोका तो ये श्वास हमारा भारी और छोटा है दो उदघात तक रोका तो लंबा हो गया फिर तीन उदघात तक रोका तो और लंबा हो गया और हल्का भी हो गया हल्का हो गया तभी हम इतनी देर तक रोक पाए भारी होता तो तुरंत झटका के तोड़ देता हम रोक ही नहीं पाते जल्दी वो टूट जाता श्वास तो मान लिया हमने जब प्राणायाम आरम्भ किया तो शुरू में एक उदघात तक हम उसको रोक पाए श्वास को मतलब छह श्वास प्रश्वास के समय तक हम रोक पाए फिर छह महीने अभ्यास किया छह महीने बाद दोबारा परीक्षण किया तो एक या डेढ़ उदघात तक ही रोक पाए तो चलो डेढ़ तक रोका तो कुछ प्रगति हुई फिर एक साल दो साल अभ्यास किया फिर दो साल बाद फिर परीक्षण किया तो दो उदघात को रोक पाए मतलब बारह श्वास प्रश्वास के समय तक हम श्वास को रोक पाए इतनी देर रोका तो इससे हमें पता चल जायेगा की यहाँ अब लंबा हो रहा है और हल्का भी हो रहा है तभी हम इसको रोक पा रहे भारी होगा तो छूट जाएगा हम इसको रोक नहीं पाएंगे जैसे जो घोड़ा मजबूत होता है ना और रस्ता तोड़ा के भाग जाता है तो ये भारी होगा तो भाग जाएगा रोक नहीं पाएगा तो ऐसे अभ्यास करते करते एक उदघात दो उदघात तीन उदघात तक अभ्यास करते करते परीक्षण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अवश्वास लंबा और हल्का होगा इस प्रकार से संख्या के द्वारा ये परीक्षण ऐसे किया जाता है इसी को दूसरे शब्दों में आगे लिखा है एवम मृदु मृदु एवं मध्य एवं एवं तीव्र एवं, एवं इती, इती। संख्या परिदृष्टा संख्या परिदृष्ट तो इसी प्रकार से यदि एक उदघात तक हम रोक पा रहे हैं प्राण को श्वास को तो यह मृदु कहलाएगा और दो तक रोक पा रहे हैं दो उदघात तक तो मध्य कहलाएगा पहले से बेटर हो गया अच्छा हो गया और यदि तीन उद्घात तक रोक पा रहे हैं तो ये तीव्र हो गया और लंबा हो गया और अच्छा हो गया और हल्का हो गया इस प्रकार से ये संख्याओं के द्वारा परीक्षित किया जाता है सखलु अयम स अयम एवं एवं अभ्यो अभ्यस्तो, अभ्यस्तो हाँ अभ्यस्तो अभ्यस्तो दीर्घ सूक्ष्म दीर्घ सूक्ष्म स का मतलब वह श्वास श्वास इस प्रकार से वह श्वास खलू अयम वह यह श्वास एवं अभ्यता इस प्रकार से अभ्यास में लाया हुआ इस प्रकार से प्रैक्टिस में लाया हुआ वो श्वास दीर्घ सूक्ष्म लंबा और हल्का हो जाता है ठीक ये पूरा हो गया हमारा पचासवा सूत्र और तीन प्राणायामों की चर्चा यहाँ पूरी हुई बाकी क्या बनो फिर आगे कल पड़ेंगे